उपनिषद में में उपनिषद है विद्या <coughs> ब्रह्मा विद्या के विषय स्पष्ट करके आ गया आदेश ये ना अशुतम सुतम अमत अभिज्ञात अभिज्ञात ऐसे कोई उपदेश तुमको प्राप्त हुआ तुमको मिला जिते तुम तो इतने अपने को घर मंडी महामना मानतो इतने शब्द क्या आदेश है जिसके शवर्ण से अश्रुत विश्रुत हो जाएगा जिसका सुनना है वो सुना हो जाएगा जिसका ज्ञान नहीं था वो भी ज्ञान हो जाएगा जिसके मनन करने से उसके जिसका मनन नहीं किया वो भी हो जाएगा अर्थात उसके ज्ञान से सब सबका ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद कुछ जानने के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ करने के लिए देखने के लिए सुनने के लिए कोई औ पदार्थ है नहीं कोई जिज्ञासा नहीं समाप्त कृत्य कृत्य हो जाएगा इसी प्रकार मुंडो को पनिषद में आया है कस्मिन वो विज्ञात सर्वमिधम विज्ञात होती कस्मिन विज्ञात किसके ज्ञान होने से सब का ज्ञान हो जाएगा यहाँ से प्रारंभ कर गई अब कहा विद्या है विद्या का विभाग रे बताया विद्या दिधितव्य परापरा सारे विद्या वेद वेद के अंग सारे शास्त्र जितने है श्रुति तो है स्मृति पुराण इतिहास तंत्र विद्या सर्प विद्या जितने सब है सब का नाम ले लिया ये सब है अपरा विद्या जो नारद संत कुमार संवाद में आया सनन्त कुमार के पास से नारद महर्षि जाते हैं कितने ज्ञान होने पर ही शोक से वृत है संसार शोक की निवृत्ति नहीं हुई तो क्या क्या जानते स्वयं बताया पूछने पर सारे शास्त्र का नाम बता दिया जो अपरा विद्या है। और इसमें आया अतपरा यदअक्षरम अधिगम्य थे अपरा विद्या में सब कुछ आ गया सारे शास्त्र अपरा विद्या के प्राप्त ज्ञान हो जाने पर भी संसार शोक की निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार अन्य जितने साधना जितने मत में जितने साधना में सब करने पर भी जब तक तो अपरा विद्या हो तो संसार की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि यह तरत ही शोक में आत्माविद ब्रह्म भी तो इसी प्रकार बहुत श्रुति है जो स्पष्ट करें कहते ब्रह्म ज्ञान से संसार को पार कर लेता है परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ये परब्रह्म की प्राप्ति और संसार शोक की निवृत्ति ये ब्रह्म विज्ञान साध्य ब्रह्म ज्ञान से होता है ज्ञान से जो प्राप्त होता है ये सिद्ध है ये बंधन अज्ञान से वास्तव हो तो, तो ज्ञान मात्र से प्राप्त तो नहीं हुआ सामने पदार्थ रखा गया ज्ञान हो गया सामने खाद्य है भूख लगती है तो आ गया पेट में भूख चिविता की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान मात्र से प्राप्त तो नहीं हुआ उसको कुछ करना पड़ेगा ले करके खाना पड़ेगा चबाना पड़ेगा उसके लिए कितने साधन है हाथ तलना तो हाथ से लेना लेना पड़ेगा अरे दांत भी काम करे चवाए, खाए पसंद कर पाए करना पड़ता है ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं होता है किंतु यहाँ संसार अनाधिकाल से प्रभुत्व है संसार ज्ञान मात्र से ही निवृत्त हो जाता है इसलिए सिद्ध है और ज्ञान मात्र से बंधन है तो विद्या के लिए विचार आया तो परा विद्या यहा तद अक्षरम अक्षर ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञान को कहा सह विद्या या विमुक्त है तत्कर्म न बंधा कर्म वही तो है जो ज्ञान कर्म दो साधन वेद में कहा गया कर्मयोग और ज्ञान युग, युग। कर्म कांड और ज्ञान कांडे विधि तभी आया दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा वो कर्मा जो कर्मा करने के लिए श्रुति भी कहती कुरबन नहीं वही कर्माणी जी जी विशेषता समा कर्म करते हुए जीवित रहे कर्म करते हुए ही वो कर्म वही है वही राद्या तत्कर्म यहांधा वही कर्म करने के लिए श्रुति का निर्देश है जब बंधन के लिए नहीं है। यद्यपि पुण्य पाप कर्म करने पर स्वर्ग यजत स्वर्ग काम आदि बहुत विधान है कुर्यात जुहुयात यजेत जितने विधान है सब सत्कर्म का विधान कुछ फल प्राप्ति के लिए फल प्राप्त है स्वर्ग आदि प्राप्ति और निषिद्ध कर्म करने पर जहाँ दे माही से ब्राह्मणों हंतव्य न कुरिया जहाँ जाया सब पाप कर्म से नरकादि की प्राप्ति निच योनि की प्राप्ति पुण्य पाप कर्म से स्वर्ग नरकादि प्राप्ति होगी तो वो बंधन का साधन हो गया कर्म वही तो संसार है कभी स्वर्ग आदि प्राप्ति कभी नरकादि प्राप्ति कभी पशु पक्षी कीड़े मगड़े कभी मनुष्य ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर जन्म वर्ण जन्म वर्ण ऐसे चल रहा है ही संसार है तो कर्म करेंगे तो कर संसार की प्राप्ति होगी इसलिए कहा गया वस्तुतः कर्म वही कर्म करना है श्रुति के द्वारा बीता कर्म जो तत्कर्म या न बंधाय जो बंधन का साधन नहीं हो वही कर्म है कर्म योग स्वर्गादि साधन सो तो कर्म है वो कर्म कर्म योग नहीं कहा जाता उसको वो कर्म तो स्वर्गाधि प्राप्ति के लिए फल के लिए जो फल नहीं किंतु बंधन साधन नहीं हो वही कर्म है करना के लिए कुर कर्माणी श्रुति का निर्देश वही कर्म है बंधन का साधन नहीं बंधन का साधन जो पुण्य पापजनक और जो कर्म पुण्य पाप का जमक जनक नहीं होगा वो पुण्य उसको कहते स्वर्ग प्राप्ति का साधन आदि किंतु जो निष्काम कर्म है वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं निषिध कर्म नहीं वो कर्म अंत शुद्धि के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन तमे तमानुचन वेदानुवचन बे। विधि संज्ञ न दान तपसा यज्ञ दान आदि कर्म भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है किंतु जो किस फल की इच्छा से करे तो फल प्राप्त करेगा ज्ञान क्या प्राप्त करेगा किंतु वस्तुतः कर्म यज्ञ दान तप ज्ञान का साधन श्रुति में कहा गया किंतु वही यज्ञ दान तप ज्ञान का साधन होगा जो कुछ फल नहीं चाहता है निरपेक्ष कर्म जो ही कर्म करेगा तो स्वर्ग आदि प्राप्ति स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति होती है संसार की प्राप्ति कर्म न बध्यते जंतु विद्याच्य तस्मात्म न कुर य पारदर्शना पारदर्शी यात्रु कर्म नहीं करते कर्मण बध्यते जंतु कर्म से बंधन है इस संसार बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है कर्म से बंधन है किन्न श्रुतिगति कर्म करने के लिए तो कर्म वही करना है या न जो कर्म करने के ज्ञान प्राप्ति होती वेदान वचन विधि संधि ब्राह्मण यज्ञ न दान न तत्पा यज्ञ दान तप युग का पावना मनुष्य गीता में कहा गया वो करना है पवित्र अंतक शुद्धि के लिए इसी प्रकार जितने कर्म उपासना जितने भक्ति प्राणायाम योग अभ्यास साधना, जितने सब साधन है सब अंतकरण शुद्धि के लिए योग्यता की प्राप्ति के लिए सब हो जाने पर भी जब तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब मुख्य नहीं होगा कृत्य कृत्य कोई नहीं हो सकता है वो सर्वज्ञ नहीं होता है इस करके निर्णय किया गया जो पराविद्या, विद्या विद्या उससे ही अज्ञान के निवृत्ति होने से मुख्य होता है अज्ञान से जो बंधन है वो अज्ञान की निवृत्ति के बिना बाकी जितने भी प्राप्त हो जाए वो मुख्य नहीं होगा ब्रह्म विद्या सही अज्ञान की निवृत्ति जो सामान्य अज्ञान है उसके निवृत्ति भी ज्ञान से ये तो अनादि अविद्या है जो मूला विद्या उसकी निवृत्ति के लिए क्या कहो ना भ्रम हो जाता है रज्जु में रस्सी में सांप का रज्जु में सर्प भ्रम हो जाता है उसका मूल कारण है रज्जु का अज्ञान रज्जू को नहीं जान पाया देखा कुछ दिखता है रज्जू है ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो आगे कोई संशय नहीं भ्रम नहीं सर्प भ्रम कहाँ से आएगा सर्प ही नहीं क्यों रस्सी के ज्ञान नहीं हो थोड़ा अंधकार है किसी कारण से रस्सी नहीं दिखती है। कुछ है किंतु रस्सी में, तो तुरंत सर्प भ्रम हो जाता है भ्रम का कारण अज्ञान है और रज्जू को जब जान लिया आगे सर्प को भगाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है जब तक रज्जु क्या नहीं सर्प है सर्प को भगाने के लिए लाठी लाओ तांत्रिक बुलाओ और क्या क्या करने के लिए बहुत कुछ कोई कहते बाध्य बदाओ ढोल मीर्तन करो और भाग जाएगा जितने भी करे वास्तव सर्प हो तो कहीं भागे जो रज्जु सर्प बन गई उसको जितने साधन करने पर भी कितने से साधन करो कितने प्राणायाम करो ढोल कीर्तन करो कुछ भी करे वो सर्प ऐसे ही ऐसे ही रहेगा क्योंकि कौन से सर्प है रज्ज में कल्पित है सर्प इसी प्रकार संसार प्राप्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति चाहे ज्ञान के द्वारा अज्ञान प्राप्त नहीं हो तो अज्ञान रहेगा जब तक अज्ञान है तब तक संसार बंधन है क्या? राज्य के अज्ञान जब तक है सर्प की निवृत्ति कितने करोड़ों में रुपया मिल जाएगा तो सर पर चल जाएगा सब लोगों प्रसिद्ध हो गया बहुत हजार करोड़ लोग चेला बन जाए भक्त बन जाए कैसे में उड़ने में क्या साधना मिल जाएगा पर कोई सोचता है तो मन उसको भी आदत बता देगा कोई आया आया तो आते ही बोल लेगा लिख ले कर देखा जाएगा क्या हमने देखा है हम दे, हम कोई आया उनके पास पहले काज में लेख देंगे देख रहे के बाद उसे आग कैसे ले आए कोई कहा वो कागज दे देगा कागज यही लिखा का है ये बातव तो मैं पढ़ते समय एक पायलट जापान पायलट कलम था कोई ले गया तो बड़े दुखी हो गए मिलेगा बड़े कष्ट से मिला तो गए उसके पास वो सब सर्वज्ञ बहुत बहुत बड़े बड़े चोर को भी पकड़ा देता था वो हमको भी दे करके दिखाया लिया है आए बताया लिखा है आपका जो कलम ऐसे जैसे बाद में लिख दिया तो ये ये तो करने वाले है बाद में कहाँ मिल जाएगा मिला नहीं अब दोबारा भी गए नहीं क्यों जाने पर नाम बता सकता था इसे तो नहीं तो ऐसे लोग है आप आने पर आप क्या मन में सोचते बता देंगे और कोई किसके पास गया।, गया तो कुछ रुपया के लेके कहा ये कह दिया मेरे पास से नहीं डांडा क्या कहा रुपया नहीं तुम्हारे पास झूठो बोलते हो तुम्हारी पॉकेट में इतने रुपया है उसमें इतने रुपया आए नहीं रुपया देखो उनको जाकर के तो कोई बता दिया हम या इसके बात पर नहीं आएंगे चल जाएंगे फिर बोला क्या कहो तो मेरी बात पर नहीं आऊँगी मैं तुमको क्या ठगने के लायो तो हो मैं क्या ठग समझा हमको ऐसे ऐसे कहने पर भी समझदार व्यक्ति भी जो रुपया था वो दे दें ऐसे ही लोग हो जाते समझ ये सब तो संभव है इसी प्रकार बहुत ख्याति के प्राप्त कर लेते धन इकट्ठी कर लेते ले सब कर लेते वो सब जीतने संसार बंधन के अंतर्गत है स्वर्ग आदि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति सब पुनरावृत्ति नीचे नीचे आ जाना ये सब तो है यही संसार है उसमें कोई प्राप्त कर लेता तो ठीक है बड़ा क्या उस संसार प्राप्त कर लिया इधर से इधर चला गया उधर से इधर चला, चला गया कभी तो नीचे गया था कभी ऊपर आ था आप जो अभी बैठे कोई सत्य युग में त्रीता युग में कोई थे क्या या नहीं थे अनाधिकाल से जी भाई जीवा समय भी थे और उस समय से क्या कर रहे क्यों भगवान राम को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए अब थे उस समय अनादिकाल से जी भाई कहाँ कौन था किस रूप से कोई कीड़ा मेकोड़े होकर कहीं पेड़ पौधे होकर कोई कुछ अभी भी चलता रहता है यही संसार से चल रहा है तो वहीं करके कोई यदि संसार से कुछ प्राप्त कर लिया कोई बड़ा बड़ापना नहीं है कुछ नहीं कर यही से प्राप्त करके हजार हजार करोड़ बार सड़क में जाकर आए हैं और यहाँ क्या मिल जाएगा अधिकों से अधिक क्या होगा अधिक होकर कुछ नहीं जितने जाएगा उसके अंदर ही है इसलिए ज्ञान एक साधन मुख्य प्राप्ति के लिए जो अज्ञान की निवृत्ति के बिना मुख्य नहीं होता है तो परमा प्राप्ति किया जो राज्य के अज्ञान की निवृत्ति राज्य ज्ञान से ही होगी और बाकी क्या जो कुछ मिल जाए मिल जाए तो कोई उसको मंत्री बना देगा बड़ा मंत्री बनी गया राजा बन गया कुछ बन गया कोई मजिस्ट्रेट बन गया कोई कुछ भी बन जाए राज्य में कल्पित सर्प उसको डरकर भाग जाएगा हाँ भागे भाग्य भागे सर्प आए कोई पुलिस आ मजिस्ट्रेट आया वो सर्प रहेगा भर ना कोई मजिस्ट्रेट आ जाएंगे पुलिस के बड़े ऑफिसर आ जाएंगे तो राज्य कल्पिता सर्प डर जाएगा ना किससे डरेगा कोई किससे नहीं डरेगा राज्य में कल्पिता सर्प वो सब को भगा देगा जब तक तो कल्पिता सर्प है तब तो सब तो भागेंगे बड़े बड़े लोग की सर्प अगर भाग जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे तो कल्पित सर्प है वास्तव सर्प हो तो कभी बात है नहीं कल्पित सर्व को इसी प्रकार संसार कल्पित है जो कुछ प्राप्त कर ले कुछ भी हो जाए संसार की निवृत्ति इससे नहीं होती है ये सब अपराविद्या है जितने विद्या भी हो जितने साधन भी सब जितने तो संसार प्राप्ति का साधन है तो संसार निवृत्ति के लिए पराविद्या है जिसकी प्राप्ति सब छोड़ने पर होता है इकट्ठ करके नहीं इकट्ठी किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए और त्याग करके त्यागे नहीं वो एक अमृतत्व तो मानस सब त्याग सर्व त्याग, त्याग सब छोड़े यहाँ ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजा महाराजे इंद्र आदि गए राज पद सम्मान अभिमान सब छोड़ करके ऐसे ही चल गए चित्या बन करके विद्यार्थी बन करके बस गुरुकुल में जाकर कितने वर्ष रह पे रहे वर्ष इंद्र और भी और देखो उसमें सीखना है इन अस्त्र अश्र देवता आपस में भैरी है शत्रुता है क्योंकि इतने शत्रुभाव होने पर भी जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गुरुज के पास गए उसमें वैरी भाव है अंदर से तो द्वेष रहता है हम प्राप्त कर हम इनकी जल्दी प्राप्त कर लिए ये तो हो रहेगा किन्तु आपस में झगड़ा नहीं करते जो महत उद्देश्य लक्ष्य है तो आपस में झगड़ा भैर नहीं होती और यहाँ सामान्य जहाँ से कहाँ कहाँ से कोई आया कोई वैर्य नहीं किसका कोई शत्रु नहीं यह आकर के शत्रु बन जाते बिना कारण कोई थोड़े बुद्धि क्या करके दूसरे को दबाना चाहता है दूसरे को बदनाम करने के लिए दूसरे द्वारा कुछ कर लेता है दूसरे कुछ कहता है ये शत्रुता ये कहाँ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति के उद्देश्य है तो सब राग द्वेष को छोड़ना पड़ता है वैराग्य पूर्वक श्रवण करना पड़ता है श्रवण करने पर कोई कहते हम इतने साल श्रवण के हमको कुछ लाभ नहीं हुआ इसे छोड़ करके हम जापा साधन करते क्या कारण है क्यों प्राप्त नहीं हुआ श्रवण नहीं किया खाली बैठकर सुन जाने से नहीं होता श्रवण काल में जैसे योग्यता होनी चाहिए राग दोड़ना चाहिए यदि कोई राग दृष्ट करके वासना के साथ दूसरे की निंदा करने के लिए दूसरे को दबाने के लिए दूसरे से ऊपर जाने के लिए धनख्याति के लिए ऐसे के लिए श्रवण करता है वो वेदांत श्रवण नहीं कहा जाता है इसीलिए प्राप्त तो नहीं होता है नहीं कि वेदांत ग्रंथ शास्त्र का दोष ना आचार्य का दोष ना वेदांत श्रवण किया जाता है मकान मंदिर समाधि का दोष किसी का कोई दोष नहीं अपने ही दोष है अपने दोष की निवृत्ति के लिए सब साधन किया जाता है जो पहले साधन नहीं करके थोड़ा साधु को वेश बन गया अतः कोई भक्त बन गया सौ करके प्रयास करते कठिन होता है प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसलिए यहाँ वेदांत श्रवण करने के लिए भी उपासना करनी पड़ती है सेवा करनी पड़ती है। सब वहाँ से प्रारंभ होता उसके साथ ही सेवा तो पहले है उसके बाद उपास अतयवात्र ब्रह्मशास्त्र भी चिंतित था वेदांत में ब्रह्मा वे। भी प्रागवन अभ्यासों पश्चात ब्रह्माभ्यासन तद होता है ऐसा है उपासना विपरीत भावना निवृत्ति के लिए अंतकरण शुद्धि के लिए ये अंदर राग रागद्वेश निवृत्ति के लिए उपासना कर्म, की आवश्यकता कर्म की आवश्यकता सेवा की आवश्यकता आगे सब कर्म जितने कर्म है सब कुछ अंतगोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अंतगोण शुद्धि के लिए बाकी किंतु ज्ञान के बिना और कोई साधन है ही नहीं मोक्षा देने के लिए बहुत प्रकार साधना बहुत मार्ग में बहुत लोग कहेंगे और ऋषि महर्षि ने भी कहा है कहा इसलिए कि ये साधन पहले करो अंतगुण शुद्ध हो जाए शुद्ध हो जाए तो आपको सन्मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए तो ज्ञान प्राप्ति हो जाए इसलिए इसी जन्म में हो पहले कितने करोड़ जन्म के पहले से बीच में जितने किया है सत्कर्म जो कर्म स्वर्ग प्राप्ति आदि का साधन नहीं जो कर्मा शुक्ल पुण्य शुक्ल कृष्ण योगिना त्रिविध में इतरे शाम अन्य प्रकार का कर्म इतरे शाम त्रिविध शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण मिश्रित तो। शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म पुण्य पाप को कहते जो फल देने वाले कोई पुण्य कर्म करता स्वर्ग प्राप्ति के दें पाप कर्म करता नरक आदि और कुछ कर्म है कर्म के साथ हिंसा तो कर्म पुण्य पाप मिश्रित है किंतु तो योगी नाम कर्म जो योग प्राप्ति के लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करता है वो कर्म अशुकला कृष्ण वो शुक्र नहीं कृष्णा नहीं पाप नहीं पुण्य भी नहीं उसको पुण्य नहीं रोही कर्म है तत्कर्म यन्न बंधा है वही कर्म करने का कर है इसलिए कर्म वही करते समय कोई भी कुछ कर्म करता है हमेशा ये सोचे संसार प्राप्ति के लिए कर्म करते रहना है तो क्या मिलेगा संसार बोलो ज्ञान परमात्मा बातें हो जाएगी संसार प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है संसार में मिलेगा संसार में जो प्रेम रखता है परमात्मा तो उसको क्या देंगे बोलो संसार नहीं परमात्मा कैसे मुख्य परमात्मा तो चाहते मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ मैं बुलाता हूँ आ जाओ किंतु भक्त जो भगवान बुलाएंगे आ जाओ भक्त आ जाए तो अभी नहीं आए ये कैसे भगवान हमारे बच्चे आदि सब है उनको छोड़कर इधर चल जाएंगे ठीक कहेंगे आ जाएंगे अब जा करके ठीक आ जाएंगे और कहे और फिर आएंगे नहीं बोले नहीं नहीं तो उमको बाबा बना देने के लिए करते कोई साधु के पास जाएंगे साधु कैसे छोड़ो ये बोलते क्या कहते सब छोड़ो <laughs> कितने कठिनाई से हम इतने कठी क्या ये छोड़ो इसे कोई कोई साधु के बस सा, भक्त लोग नाराज होते इनके पास नहीं जाओ वो कहेंगे छाड़ो छोड़ो छोड़ो कहते वही जदि कोई कहते छोड़ो किंतु हमको दे दो तो ठीक नहीं किन्तु छोड़ाने वाले संसार छोड़े बिना संसार से आशक्ति छोड़े बिना भक्ति भी नहीं होगी परमात्मा की प्राप्ति क्या होगी और ज्ञान की बात क्या है तो इसलिए वेदांत श्रवण जो ज्ञान प्राप्ति का साधन वो आवश्यक है किसी भी साधु को वेदांत श्रवण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ज्ञान प्राप्ति के बिना अरे वेदांत श्रवण से जो कर्म उपासना से अंतकोण शुद्धि राग देश निवृत्ति आदि होती है वेदांत श्रवण करने पर थोड़ा सा विधिवत करना है वेदांत श्रवण करते समय कोई चतुराई करे बुद्धिमत् यह चतुराई इस मार्ग में नहीं चलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए किसको ठगना परमात्मा को क्या ठगना अपने आप को ठगना ये किसका कुछ नहीं होगा चतुराई छोड़ करके सरल होकर के वेदांत श्रवण करे तो इसके पाप निवृत्ति प्रतिबंधक निवृत्ति बहुत का बहुत पाप ज्ञान हम उत्पद्ध थे पुनःसाम क्षय पाप कर्म पाप कर्म क्षय होने पर ज्ञान होगा पापकर्म अधिक होने पर ज्ञान प्राप्ति क्या ज्ञान प्राप्ति का जो साधन श्रवण आदि वो भी नहीं हो पाता है श्रवण आदि करते समय श्रवण करके जो ज्ञान प्राप्त करना योग मार्ग में योग करके निर्विक समाधि को जाना किन्तु पहले कुछ आ गया सिद्धि रिद्धि सिद्धि चमत्कार ज्ञान सात थोड़ा सा तथ्य ज्ञान हो गया लोग कोई मानने लगे तो हो गया अपने बड़ापन कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करके गुरु बन जाना अच्छा लगता है साधु में ये गुरु बन जाना शीघ्र वो देखते गुरु की पूजा होती हम भी कैसे गुरु बन जाएंगे ये भावना करके कोई छात्र पढ़े साधु बने और तुरंत तो घूम जाएगा परमात्मा प्राप्ति के लिए रास्ता आगे आगे जाना है और थोड़े अभी देखा कि लोग तो बहुत मानने लगे बने हमको सात्र ज्ञान हो गया अथवा तो हम बड़े भक्त है लोग हमको बहुत मानते फिर आगे जाना छोड़ करके पीछे संसारिक देखने लाया, फिर क्या मिलेगा जा रहा था बद्रीनाथ थोड़ा दूर जाने के बाद देखा कि बहुत हमें ऊपर आ गया अभी तो बड़े सरल ही प्राप्त करने जोशी मठ तक गया था फिर इधर भीम भूमने लगा सबको बताऊंगा, देखा हम बद्रीनाथ के पास जाकर आए इधर को लोगों को बताया, लोग भी कही बहुत बाह बा करें हमारे साथ जल सब माने ये जैसे जो कोई साधन पूरा नहीं करके लक्ष्य प्राप्ति के बिना इधर घूम जाता है और विपरीत मार्ग में चला रास्ता प्राप्ति नहीं होगी जो पीछे है बहुत नीचे है वह भी धीरे धीरे पहुंच कर लक्ष्य में मंदिर में पहुंच जाएंगे अच्छे घूम गया रास्ता छोड़कर पीछे आ गया और लोग को कहते क्या चाल कर जाएंगे हमें आपके लिए गाड़ी कर देते गाड़ी मिल जाती सम्मान मिलता ना खाने के व्यवस्था कर दे तो कितने दिन लक्ष्य प्राप्त करेगा जो चल चल कर जाता है मांग कर कहा कर जाता है वे कहाँ कहाँ रोक जाता वो किसी की बात नहीं सुन कर गे चलता है चलता है चलता है तो पहुँच जाता है और गलत मार्ग में दौड़ने पर क्या होगा ये ब्रह्म विद्या ज्ञान अज्ञान का निभर्तक तो सब कहते ज्ञान यदि अज्ञान का निभर्तक है सत्यम ज्ञान मनंता ब्रह्म ब्रह्म तो ज्ञान रूप उसमें अज्ञान कैसे रहेगा ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है तो ब्रह्म विद्या ज्ञान है नित्य ज्ञान है मुख्य ज्ञान हुई है घट ज्ञान पट ज्ञान ये ज्ञान तक तो कुछ नहीं तो उत्पन्न होता नष्ट होता है जो नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञानम ब्रह्म। उसमें अज्ञान कहाँ से आया अज्ञान कैसे रहेगा बड़ा द्वैतवादी लोग कहती ब्रह्म अज्ञान का कल्पना करते आचार्य बहुत वादक हो बहुत कहते हैं मायावादी माया को मानते जैसे माया इन्होंने माया की सृष्टि की माया की रचना की माया अनादी माया प्रकृतिम विधि हाँ माया तो प्रकृति विधि माई नंत महेश्वर प्रकृति है माया महेश्वर माया भी माया वाले अब श्रुति में है माया के विषय में माया तो अज्ञान है तो ये माया अज्ञान अज्ञान रूप माया शुद्ध ज्ञान में कैसे रहेगा रहेगी कैसे किंतु अनाधिकाल से ही माया अज्ञान है अज्ञान है अनुभव आप स्वयं करते श्रुति कहते अज्ञान है इससे होता है जो नित्य ज्ञान ब्रह्म रूप ज्ञान वो अज्ञान का आश्रय है अज्ञान क्या भाषक है अज्ञान के अनुभव होता है साकी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान उसका प्रकाशक है भाषक प्रकाशक ब्रह्म रूप ज्ञान ब्रह्म रूप ज्ञान उसका प्रकाशक है भाषक है नाशक नहीं है ब्रह्म रूप ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान नाशक नहीं यदि वह नाशक हो, हो जाता तो अब अज्ञान अब तो कहाँ रहता ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाता हमको कुछ करना जरूरत नहीं ब्रह्म ज्ञान अज्ञान क्या नाशक नहीं उसका तो भाषक प्रकाशक उसका आश्रय है तो इसलिए नाशक जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूप ज्ञान नहीं ब्रह्मण अज्ञान ब्रह्मणो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का जो ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म का रूप ज्ञान और ब्रह्म रूप ज्ञान इसमें हम भेद है ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मरूप जनित्य ज्ञान अज्ञान का आश्रय सारा जगत का आश्रय अधिष्ठान है, है। सब का स्वरूप है वही अद्वितीय ब्रह्म वही पारमार्थी का सत्य है किंतु अज्ञान जैसे माया से इसी प्रकार उसे माया के का कार्य जितने हैं उसमें अंतकरण है अंतकरण के वृद्धि ज्ञान उसमें है शुद्ध चेतन का है थोड़े प्रति आभास हो से वो ज्ञान जैसे लगता है वही ज्ञान अज्ञान का निवृतक अज्ञान अनादित है किंतु ब्रह्म ज्ञान अभी वेदांत श्रवण करने से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो नित्य है अनित्य है वो अनित्य है उसका स्वरूप ज्ञान होने से अज्ञान अर्ष हो गया तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है इसे कहीं कहीं कह दे तो नित्य उसका ज्ञान का विषय ब्रह्म नित्य किन्तु वस्तुतः वेदांत श्रवण से उत्पन्न होता है और वेदांत श्रवण ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है आत्मा प्राप्ति के लिए स्रोतव्य मतव्य आया श्रवण मनन करने के लिए और श्रवण करने के लिए बाकी सब साधना योग्यता प्राप्ति के लिए ऐसे जितने साधना सब साधना आवश्यक है किसी तेत में किसके लिए आवश्यक है वही है केवल तो किस समय में किसने को साधन किया अभी क्या साधन आवश्यक है केवल उसको योग्यता को देखकर गुरु बताएंगे साधन सब किसी साधन का निराकरण नहीं करना यदि आपकी जिज्ञासा वेदांत स्वर्ण करने के लिए करनी चाहिए जिज्ञासा नहीं तो यदि मुख्य प्राप्ति की इच्छा है वेदांत स्वर्ण के नाम से कुछ लोग डर जाते हैं वेदांत तो बड़ा कठिन है वेदांत के नाम से ज्ञान के नाम से कोई कोई, कोई कहते ज्ञान मार्ग में जाओगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी भक्ति मार्ग डरा देते ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति नहीं रही क्या ज्ञान भक्ति दोनों विरोध है भक्ति शब्दकार था द्वैत तो, और ज्ञानकार था अद्वैत यही कह करके विरोध होगा भक्ति का तो द्वैता तो, नहीं गीता में भगवान ने भक्ति में चार प्रकार भक्ति बताया चार प्रकार चतुर्दा भक्ति है ज्ञान रूप और जिज्ञास प्रदार ज्ञानी स ये जो भक्त है तेम ज्ञानी नित्ययुक्त तो एक भक्ति रिशिष्ट थे ज्ञानी तो आत्मवे मत हूँ वह ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप है इसलिए वह जो ज्ञान है ज्ञान रूप भक्ति वास्तव भक्ति वही है अन्य भक्ति भी योग भक्ति का साधन है भक्ति शब्द से कहते हैं योग भी आत्मज्ञान है उसके प्राप्ति के साधन को भी योग शब्द से कहा गया तो ब्रह्म विज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक उनकी निवृत्ति के लिए सब साधन है ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास काल में भी उसके साधन भी करने के लिए छांद में बड़े बड़े प्रकरण उपासना ऐसे ले उपासना कुछ लोग मानते व्यर्थ है उपासना क्या मिलेगा ज्ञान कांड कर दो कहेंगे उपासना को नहीं पढ़ना है केवल ज्ञान कहते जो उसको छोड़ना है अनुसार फिर उसको पढ़ने का कर, बाद उसको करना फिर वही करना उचित नहीं इसलिए कर्म कांड को छोड़ देते हैं हाँ ये जो उपासना है लौकिक उपासना से विलक्षण है लोक में ज़्यादा ये मंदिर में पूजा करना प्रतीक उपासना ध्यान करना यही उपासना है आसन प्राणायाम करना ये उपासना है ज़रूरी है उपासना है ये होता है प्रतीक उपासना कुछ उपासना चांदे में पहले आई इसको तो कर्मांग अवबद्ध कर्मांग संबंधी उपासना ये ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनिषद श्रवण करने के पहले इसी जन्म में हो पहले कितने जन्म में हो निष्काम कर्म किया है वन्नाश्रम धर्मानुष्ठ किया है वो कर्म करते करते आगे जो वेदांत श्रवण करने के लिए योग्यता श्रवण करने के ज़्यादा है तो कर्म करने का अभ्यास होने से कर्म को पूरा छोड़ना ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो गया करके कर्म छूटता नहीं इसलिए पहले कहते कर्म का अंग संबंधी उपासना कर्म के अंग जो उपासना है हो गया कर्म का अंग ये उपासना अलग है और उसके बाद जो उपासना है केवल उपासना कर्म के भी ना उपासना वो उपासना अलग है कर्म के अंग कर्म अंग जो उपासना है चांद पहला आया हो मित्र तथा अक्षरम उद्घीतम कर्मांग संबंधी उपासना वो तो कर्म का अंग हो गया उपासना ठीक ठीक करें तो कर्म समृद्ध हो गया कर्म फल देगा नहीं करें तो कर्म समृद्ध नहीं होगा ऐसे आया उपासना अब बाद में कुछ उपासना स्वतंत्र उपासना है जो स्वतंत्र उपासना है वो अंतकरण शुद्धि के लिए स्वतंत्र उपासना में विभिन्न प्रकार उपासना है सब उपासना श्रुती छात्र श्रवण करने वाले कर सकते और यदि कहते हम तो ये ऐसे उपासना नहीं करते हम तो केवल प्रतीक उपासना करते हैं बहुत लोग प्रतीक उपासना नहीं जानते तो प्रतीक उपासना हुई है और कोई कोई कहते वेद में ऐसे कहीं नहीं आया मूर्ति पूजा करने का मंदिर में जाने का वेद में प्रतिक उपासना है मानो ब्रह्म हित्यु उपास तो आकाश ब्रह्म आदेश मानो ब्रह्म ऋतु उपास है मान ब्रह्म है इस उपासना करे मन कैसे ब्रह्म हो जाएगा मन तो अंत करण उत्पन्न होता है सब जीवक का अंतकरण मानो मानव के द्वारा सब कुछ करता है संकल्प विकल्प करके संसार में भटकता है ब्रह्म कैसे होगा माना में ब्रह्म दृष्टि करके ब्रह्म का उपासना करे मनो ब्रह्मा इतनी उपासित है ऐसे उपासना इतनी उपासित कर ये है प्रत्येक उपासना है श्रुति में है जैसे मन में ब्रह्म दृष्ट्र उपासना करे आकाश ब्रह्म इतिहादेश आकाश में ब्रह्म दृष्टिक्र उपासना करे ऐसे वायु आदि में प्राण आदि में ऐसे बहुत आ गया उपासना के लिए इस प्रतीक उपासना वही प्रति उपासना में विष्णु सालग्रह में नर मदेश्वर में शिव बुद्धि अन्य जितने है ये सब प्रतीक उपासना है ओंकार ओंकार ब्रह्म का ओंकार के प्रतीक है जैसे शालिग्राम विष्णु के प्रतीक ओंकार भी पर ब्रह्म के प्रतीक मन भी प्रतीक श्रुति में कहा गया जैसे कहा गया उसके अनुसार प्रतीक के उपासना विभिन्न प्रकार बहुत उपासना है स्वतंत्र उपासना बहुत है कर्म अंग में उद्योगित आदि में कर्माक संबंधी उपासना और कुछ स्वतंत्र उपासना है स्वतंत्र उपासना में द्वैत भावना से उपासना करते अद्वैत में भी चिंतन उपासना है पहले द्वैत भावना से करते प्रतीक उपासना अलग है प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि नहीं होती प्रतीक अहंक उपासना नहीं होती ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना प्रतीक ब्रह्म है किन्तु अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म ये अहंग्रह उपासना है के अहंग्रह उपासना तो ये उपासना भी है वही भक्ति उपासना ही भक्ति उपासना कैसे अहंग्रह अहम ब्रह्म में हूँ प्राण प्राण बुद्धि संपर्क विद्या में आया अन्यत्र उपासना है अहम ब्रह्म अहम प्राण अहम ब्रह्म ये चिंतन है ये अहंग्रह उपासना है और ज्ञान उससे अलग है ज्ञान से निकिष्ट है उपासना प्रणव उपासना भी हो कितने उपासना हो अहम ग्रह उपासना में द्वैतवादल को अहम ग्रह ऐसा चिंतन नहीं कर सकते और जो नहीं समझ करके वेदांत तो स्वर्ण बहुत तो क्या करना है मैं ब्रह्मो ही तो चिंतन करना है मैं ब्रह्मो मालूम हुआ समझे मैं ब्रह्म हूँ सब कुछ ब्रह्म है साधारण साधक था बिल्कुल बहुत सरल है वही तो चिंता न करना अरे वेदांत श्रवण कर क्या मिलेगा बोलो वेदांत श्रवन श्रवण कर क्या मैं ब्रह्मा हूँ उसको छोड़ कर आओ क्या मिलेगा बताओ यही ब्रह्म का है तो आगे क्यों संतना करना चिंता न करो वही थोड़ी चिंता हम ब्रह्म आते कोई संशय है नहीं संशय नहीं आप कहते में कहा गया मैं ब्रह्म विपर धोना देह में हम बुद्धि नहीं देह में हम बुद्धि कैसे हो देह तो मेरा है मैं देह नहीं हूँ ये साल समझे आ जाता है थोड़ा सा वेदांत ने पर यह निश्चय हो जाता है मैं ब्रह्म तुम तो ब्रह्म हो बाद में मैं गया मैं आया ऐसा नहीं कहेंगे गई ये शर्र गया ये शर्र आया अब ब्रह्म हूँ मैं कहीं नहीं जाता हूँ कोई तम्बाकू भी खाता है और धुम् प्राण करता है कोई पूछा महाराज आप ब्रह्म क्या नहीं हो इसका उपयोग करते ये तुम्हारी भ्रांति है मैं नहीं करता ये शर्र करता है ये तमामाकू शर्र कहता है वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ ये थोड़ा ही भाषा सीख लेने के बाद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाले बहुत है सब करते हैं मैं मैं सर मेरा शर्र करता है तो ऐसे कह करके ये मान लेते ये सबसे बड़ा साधन है इसी प्रकार बहुत साधक अच्छे साधक भी मैं ब्रह्म अहम ब्रह्म चिंतन करते ध्यान करते मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ वो सोते हमारा ये ब्रह्म ज्ञान हो गया और ये व्यर्थ है ये लोग वेदांत सवन करके क्या प्राप्त हुआ ये ये भी एक साधन है मैं ब्रह्म हूँ यदि चिंतन करता है कोई निरंतर ये भी एक साधन है अनुभूत अभावे भी ब्रह्मा अस्मित्य नित्याप्तम ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ तो भी मैं ब्रह्म चिंता न करो कोई डरिंग मैं ब्रह्मो चिंता करेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी परमात्मा नाराज हो जाएंगे नाराज नहीं सत्य है सत्य चिंतन करने से परमात्मा तृप्त होते खुश होते अनुभव नहीं होने पर ब्रह्मास्मित चिंता क्यों अप्यसत प्राप्य थे ध्यानात् देवता नहीं मनुष्य है देवत्ता उसमें अ ही नहीं अपरात फिर ध्यान करके देवत्व प्राप्त करता है ध्यान करके देव बन गया विद्या देवर को उपासना से और नित्य ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है एक बात तो ब्रह्म नित्य आपता ब्रह्म क्यों बना उसके लिए क्या कहना इसे मैं ब्रह्म ऐसा जो चिंतन करता है ये भी उपासना है वो समझकर कर थोड़ा करता है तो ये अहंग्रह उपासना है नहीं समझ कर कोई को करता तो भी तत्पर है तिंदा से होता है तो अहंग्रह जो वेदांत सवन छोड़ कर गई जाकर बैठ जाता है मैं ब्रह्मो मैं ब्रह्म हूँ वही रटता रहता है रटने पर भी कोई भीख मगा बैठा है मैं सम्राट हूँ मैं सम्राट हूँ मैं सम्राट हूँ बार बार सोते सोते रात में भी सपना में देखी ना सम्राट हो नहीं और उठने के बाद भीख सम्राट सम्राट अभ्यास करता है रात सपना भी देखा सम्राट बोनिया सवनों की पूजा करने लगे तो उठने के बाद फिर जाना पड़ेगा साधु है ये तो नारायण हरे ना रहना ना पड़ेगा नहीं तो बुखार रहना पड़ेगा तो इसी प्रकार जो मैं ब्रह्मा मैं ब्रह्मा वो ऐसा है तो भी अन्य कुछ वाह चिंतन के अच्छा जैसे छोड़ करके कोई चिंतन करता है तब तो परमात्मा कृपा करते हैं उसके ऊपर कृपा होती है क्यों जो अन्य कुछ नहीं चाहिए यदि किसके मन में वासना है वासना रह कर वेदांत श्रवण करे अध्ययन अध्यापन प्रवचन ग्रंथ लेखन जितने कर ले जितने भी विख्यात तो कुछ भी हो जाए ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष कितने वर्ष में होगा कितने जन्म में ज्ञान के बिना मोक्ष कभी नहीं होगा होता तो अभी तो इतने सौ क्यों बैठे अनाधिकार से नहीं होता है अनुसार तो चलता रहता है ज्ञान प्रति है। ह हाँ, उसके लिए साधन सोए तो ये भी एक साधन है किंतु ये समझना है अज्ञान से बंधन तो बंधक के निवृत्ति ज्ञान से अज्ञान के बिना मोक्ष न होगा और बाकी जितने साधन है ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता अंतकरण की शुद्धि अंतकरण शुद्धि में बहुत सब कुछ आ गया राग की निवृत्ति संसार से भैराग्य अज्ञान से ही इस संसार में आसक्ति देहादि में अहम ये सब अज्ञान से होता है वेदांत श्रवण करने से बार बार जो स्पष्ट हो जाता है संसार क्या, क्या है अज्ञान क्या है अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, सर्व ब्रह्म क्या है ये सब चिंतन करने पर ज्ञान प्राप्त होता है वेदांत श्रवण करने पर विधिवत इसीलिए वेदांत सोना उत्कृष्ट साधन है सबसे उत्तम साधन है उससे अपेक्षा अन्य साधन उत्तम नहीं है जो नहीं कर पाता है बिल्कुल भूखे रहने की अपेक्षा मांग कर खाना चाहे है कभी नहीं मिला भूखा रहा कितने देर भूखा रहेगा फिर कहने के मांगना पड़ेगा साधु तो का संपत्ति हो ही विचार करना है कि अन्य लोग भी यदि कुछ नहीं तो माँगना पड़ेगा उपवासा तो विचार में बरम उपवास रहने का मांग कर आता इसलिए कुछ साधना करने पर अन्य कुछ नहीं करके व्यर्थ बहिर्मुखता निषिद्ध कर्म सत्याग करके जो श्रवण करता है उसे चिंतन करता है मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म तो अच्छा है और उसके बाद जो वैराग्य होता है संसार से ये कहते भक्ति मार्ग सरल है ज्ञान मार्ग कठिन है ठीक है सरल तो दिए ठीक है ये पढ़ने वाले कोई कोई को सब विषय सरल है ये गणित हमारे लिए बड़ा कठिन है गणित कठिन है ना नहीं साहित्य सरल है इतिहास भूगोल सरल है गणित कठिन है और जो गणित अच्छा पढ़ता है गणित तो हमारे कुछ नहीं हम तो हम कुछ ज़्यादा करना ये सब जो इतिहास भूगोल ये हमारे लिए बड़ा करना याद नहीं रहता क्या और क्या क्या सब कहेंगे इसको हमको क्या मिलेगा क्या ओ खाली याद करके कोई बोलना करके कोई पढ़ते समय इतिहास भूगोल समय तो ऐसे होता है कि फैल हो जाएगा और गणित में सिंह जाता है गणित कठिन गणित तो से सरल है अब कोई बाकी सब पढ़ लेते बिल्कुल कंटस्थ कर लेते गणित तो, तो डे <laughs> कौन सा करते है कौन सा सरल ये भक्ति सरल है किंतु करने पर जब करे तब तो पता चलता है भक्ति में क्या है जैसे व्याकरण कोई पढ़ते सूत्र याद कर लेते सूत्र आदि के थोड़ा अर्थ समझने लगा बाद में बहुत पढ़े लिखे भी लघु सिद्धांत कहूँ पूरा नहीं कर पाते हैं तो ते बड़ा कठिन है कोई तो बोला ऐसे पढ़ना होता तो मैं साधु क्यों मना मैं, मैं तो आई एस बन जाता था आई पढ़ने के लिए सब पुस्तक इकट्ठी कर लिया और पुस्तक दे के डर कर, कर बाग हमारे पास आया था कोई क्रम में जाएगा करने के लिए बी ए पास कर लिया के लिए पुस्तक ले लिया देखा इतने शुभ पढ़ना पड़ेगा पहले तो एक चलो था आई बनने के कुछ एक परीक्षा दे देंगे तो हो जाएगा चल फिर आकर बोलने लगा ये पढ़ना पड़ेगा तो भाई मैं आए ऐसे बनता इधर क्यों आया इधर तो आया है क्या करने के लिए और कोई पढ़ाई नहीं करना और कोई नहीं पढ़ाई नहीं करना नहीं कुछ काम करना अवली सब काम नहीं ये ये सर सर नहीं, में नहीं करेगी सब छोड़ गए ये सरल सब नहीं सब कठिनाई भक्ति करने वाले संसार में आसक्ति है तो भक्ति बन जाएगी होती हो जाएगी भक्ति करने के लिए ये भक्ति वास्तव भक्ति है उसको भी समझना है भक्ति शब्द से काली कोई भक्ति कर लिया न जप कर लिया माल धारण कर माला धारण कर लिया और माला रखने के बना दिया क्या कहूँ कहते कपड़ा में गुमुख हाँ और तिलक आदि कर लिया वो सब तो बहुत ये इतने मात्र से भक्ति नहीं भजन भक्ति भक्तिगण नहीं बैलें अच्छा भक्ति उपासना करने वाले कोई महात्मा उत्तर का हिमालय में रहे बहुत दिन के बाद आए बोले मैं इतने साल से शुरू से कर रहा हूँ लोग हमको बहुत आसा मानते मैं कि तो किंतु मन इधर उतर भी चल जाता है एक क्षण भाव में सोचता हूँ भगवान से चरण छोड़ करे और कुछ तो नहीं सोचू हमको उपाय बताए क्या उपाय कौन बताएगा मन भाग जाता है प्रयास बहुत करने के बाद भी मन स्थिर नहीं होता है ऐसा अनुभव करके बताया ऐसे भक्ति जो नहीं करे जप करता है गिनती करके बता दें इतने इतने हमारे इतने लाख इतने करोड़ हो गया और कि महापुरुष ने बताया इतने करोड़ जप कर लो तो तुम तो वो भगवान साक्षात आख्यात कर जाएगा लग जाता है गिनती कर गिनती करने के लिए मैसेज मिलता है कोई देखा है गिनती करना नहीं पड़ेगा हम जब करते उसे करते रहो उसमें अपने यहाँ पर आ जाता है नंबर आ जाता है <laughs> ये सब हो जाएगा तो भक्ति बढ़ जाएगी भाई <laughs> कोई माला लेकर बैठा कोई बढ़े जाए तो कोई कि तुम माल देना इससे अंतर रखा रह जन्तर में गिनती होता है कितने साल का सौ का साल उसमें आ जाएगा ये सब बहुत कुछ हो, हो जाता है भक्ति करने के लिए भगवान कहते इमा में व स्मरण में व तेजर तंति करो माँ भक्ति करता मुझे मेरे प्रार्थना करने में एक तरफ परमात्मा है और दूसरे तरफ संसार है परमात्मा ने संसार बनाया नाचने की इच्छा तो नाच करो नाचते नाचते खेलते रहो हम खेलाते रहेंगे बैठे को, कोई चिंता नहीं परमात्मा को कुछ संसार बनाने के लिए नचाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता माया है माया से शुरू चलता रहता है अनादि माया और जब थक जाओ संसार से थक जाओ नचने नाचते नाचते थक जाओ फिर इधर आओ तो हम चाहते आ जाओ किंतु संसार में नाचना कूदना जिसका मन शांत तो नहीं हुआ वो इधर क्यों जाए इधर? संसार के ओर देखे क्या था ईश्वर पीछे ईश्वर की ओर देखेगा संसार के पीछे करना पड़ेगा वैराग्य चाहिए किसी मार्ग योग मार्ग में भक्ति करो खुश करो वैराग्य नहीं चाहिए संसार में संसार आ सकती जो सिद्धि विद्धि प्राप्त करे आकाश से उड़ने की इच्छा करे योग मार्ग में प्राप्त कर लेगा परमात्मा को निर्विक समाधि क्या हो जाएगा और ये जो थोड़ी थोड़ी सिद्धि आदि कम में बहुत ऊपर स्तर जाने के बाद कोई आकाश में चलने का इधर से उधर चल जाऊँ अदृश्य हो जाऊं ये सब भावना करने वाले योग मार्ग में सफल नहीं होता भक्त भक्त भक, ज्ञान कहते ज्ञान मार्ग में ज्ञानी का अभिमान हो जाता है एक बार हम कोई बड़ा ज्ञान का खंडन करें भक्ति के प्रकार कह तो भक्ति करने वाले उनका अभिमान होता है क्या नहीं होता कोई मैं ज्ञानी मानता तो अभिमान और थोड़ा भक्ति करने वाले कहते मैं भक्त हूँ मैं भक्त हूँ ये अभिमान है है नहीं भक्त कहने के अधिकार देवी भक्ति करो तो भक्त हो भक्ति पूरा नहीं हुई जितने भक्ति देखोग भक्ति योग गीता में आया नवदावती रामायण रामचरित्र में आया भक्ति में बहुत भक्ति की क्या क्या सब विवरण नारद आदि के भक्ति सूत्र हुए भक्ति होने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब होना चाहिए अरे थोड़ा खाली हम भक्ति करते हैं बस हम भक्ति करते बस हम बड़ा इसी क्या है मैं ब्रह्म हूँ या मैं वेतांत श्रवण करता हूँ श्रेष्ठ साधन करता हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ कोई कहता नहीं हम भक्ति करते हैं हमारे हम ज्ञान मार्ग को नहीं जाएंगे क्यों ज्ञान मार्ग में घमंड हो जाता है भक्ति नष्ट हो जाती है क्यों हम जप करते हैं हम हम ध्यान उपासना करते हम वेदांत स्मरण नहीं करते क्यों वेदांत स्वण करने माले को अभिमान हो जाता है गर्व हो जाता है इसे वेदांत श्रवण नहीं करना और कोई कहता है क्या है जब ध्यान उपासना करेंगे तो गर्व हो जाता है घमंड हो जाता है इसे हम नहीं करते ये भी कहने वाले विभिन्न प्रकार ये सब विभिन्न संसार में बहुत प्रकार चलता है और शास्त्रीय मत है शास्त्री नहीं कोई आप घमंड अभिमान होने के लिए क्या चाहिए कितने करोड़ रुपया उनसे अभिमान होगा <laughs> अभिमान करने के लिए कुछ नहीं होने पर अभिमान के बहुत कुछ है मेरे पास कुछ नहीं मैं ऐसे रहता हूँ ये तो अभिमान है कोई कहेगा को इतने रुपया अभिमान है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ मैं भक्ता हूँ मोक्ष भी हम नहीं चाहते कुछ भक्ति मार्ग में लोग सिखा देते हैं मोक्षों को हम मारते हैं हम तो भक्ति करेंगे उसको बोलने वाले सुनने वाले सुनकर भी बोलने वाले मिल जाते हैं बहुत प्रवचन करेंगे तो हम भक्ति मारे में जाने हम ज्ञान नहीं चाहते हम मोक्ष नहीं चाहते ऐसे ये भी सुनने वाला कुछ नहीं जानता मोक्ष क्या ज्ञान क्या ज्ञा, भक्ति कुछ नहीं जानता वो भी कथा करने लगा बोला हम मोक्ष को लात मान लेते हैं हम तो भक्त उनसे करेंगे इसी प्रकार बहुत चलता है शास्त्र शास्त्र मार्ग क्या है इतना शास्त्र से जानना है शास्त्र से जान करके उसके साधारण रहना है और साधन के लिए भी महापुरुष के अधीन में रह करके महापुरुष से संशय महापुरुष आश्रय करके करने से पता नहीं तो भ्रम बहुत हो जाता है जैसे इंद्र को भी भ्रम हो गया बत्तीस साल गुरुकुलवास करने पर विरचनाए का तो हुआ और कितने साल वो तो चला गया हुआ नहीं इंद्र को भी बार बार भ्रम होने के बाद फिर करके फिर आ करके। कभी ज्ञान प्राप्त होता है तो भक्ति भी वैराग्य के बिना राग बिना नहीं हो सकती भक्ति हाँ भक्ति भी कोई खाली सरल साधन न ऐसे यदि कठिन है भक्ति जो सरल भक्ति पहले करे सरल जो है वो करना चाहिए नहीं करके ये सोचता है कि मैं तरल व्यक्ति तरल मार्ग में हूँ बस अपने श्रेष्ठ है मैं कठिन मार्ग नहीं जाता हूँ मैं अपने को ऐसे ऐसे क्या क्या सब अभिमान तक खुश अज्ञान से ही अभिमान होता है जब तक तो सर्वज्ञान नहीं अभिमान बहुत होता है अभिमान तब तक तो देह में हम बुद्धि जब तक है राग द्वेश छोड़ना बड़ा कठिन होता है इसलिए आरंभ प्रारंभ से साधन चतुर्थ संपन्न ही वेदांत श्रवण करने के लिए और वेदांत श्रवण करने वाले में पूरा साधन चतुष्टय ठीक ठीक बहुत होना कठिन है फिर भी जितने हैं इतने लेकर के फिर वेदांत श्रवण करते समय अपने में कमती समझें समझ कर उस कमती को दूर करके शुद्ध होने का प्रयास करें ये यदि विवेक है वेदांत मार्ग के श्रवर्ण में थोड़े विवेक हो लक्ष्य हमारा क्या है क्या प्राप्त करना है उद्देश्य क्या है यदि गलत उद्देश्य है उसको छोड़ना चाहिए वही इसलिए गुरुकुलवास करके रन से अपने मन में क्या भावना बताए तो कोई बताएगा और तो अपने मन के जो भावना है जहाँ दुर्गुण है गलत है उसको नहीं बताए बड़ापन बताए बहुत प्रिय बन जाए गुरु के वो सन मार्ग आगे नहीं जाता है से गुरु महापुरुष संशय महापुरुष के देना रहे तो अपने दोष बताए मार्गदर्शन ले उसे मार्ग में चले चलने पर लक्ष्य प्राप्ति साधन जितने जीव होए यदि सरल मलता है सरल साधना करो निषेध नहीं सरल साधन में करे कि ये सोच करके कि वेदांत श्रवन से कुछ लाभ नहीं है ये करो ये नहीं इसको समझना है शास्त्र से साधन क्या है श्रेष्ठ साधन क्या है ये जानना है साधन के विषय में बहुत मतभेद है रुचि रुचिनाम वैचित्र्य रिजिकुटिलती है इसलिए साधन को ठीक ठीक जाने हम क्या करें समझ के समझ करके उस मार्ग में चलें और सौ में शास्त्र ही प्रमाण है भवानी कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित कार्य हाँ शास्त्र विधान से का जानकर के कर्म करने के लिए बहने का तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र प्रमाण है कथन उपदेश करने वाले बहुत है उपदेश करने वाले के रूप में भी भ्रांत बहुत है ऐसे भ्रांत उपदेश करने वाले होंगे तो उपदेश क्या करेंगे उनके उपदेश से क्या होगा भ्रांतों के उपदेश से क्या होगी भ्रांति होगी इसलिए थोड़ा शास्त्र देखना पड़ता है महापुरुष के रूप में भी बहुत प्रकार है तो इसलिए शास्त्र आवश्यक है तो शास्त्र श्रवण करने के लिए श्रवण मनन करने के लिए ये महापुरुष बड़े बड़े महापुरुष हैं यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी जंगल में खाने की व्यवस्था नहीं ऐसे ही पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर कुटिया पेड़ के ऊपर बनाते थे पेड़ के नीचे रहिए तो हाथी आते अभी भी हाथी देखे उस बार तो हाथी देखे अपन कुटिया में रहते उस कुटिया हाथा में हाथी दोबारा गया था दस पंद्रह पंद्रह बीस साल पहले बीस साल पहले उस तरफ में हाथी अभी भी हाथी उस तरफ है इधर भी कहीं है कम उधर है तो कुटिया में आ जाते यहाँ पहले हाथी थे आते थे तो सब माता हाथी तो छोटे कोई पेड़ के बढ़े तो चाहेगा तो हाथी पेड़ को काट दिया वो नहीं है हा। हाथी आते थे भजन करते घनश भगवान आए घनश भगवान आए शांत रहते हरदार में जाड़ी में कुछ माता रहता थे मैं गया था आते आते देख कर जाता है इधर उधर गई नष्ट होता कुछ खाद्य भी रख देते तो यहाँ भी पहले से आते क्या बन अब गंगा किनारे झोपड़ी बना के रहते थे कभी गंगा जी बाढ़ तो झोपड़ी चली गई ये कहे कभी बहुत बाढ़ तो बहुत झोपड़ी चली गई सब महात्मा कह और गंगा जी कहती इतने पास में नहीं रहे थड़प हो जाएगी ऊपर आ गए इधर पर इधर आकर रह करके पठन पाठन शुरू किए थे और उस समय यह तो तपोगी साधु महात्मा का स्थान है उत्तराखंड यहाँ ही या आ जाते यहाँ करता पकड़ते करते महात्मा और सुविधा क्या है अपने दशाई तो में देखे स्नान करने के लिए गर्म पानी कहाँ होता था गर्म पानी नहीं मिलता था वो एक हथा हाँ लकड़ी जला होता थो थोड़ा पानी गर्म होगा लकड़ी जलाओ बहुत देर हमें तोड़ा की दो बाल्टी पानी में फिर कोई जला करके पंडित लोग को ले रहे थे हम बाल्टी लेकर गए तो भले महारी थ जाओ हमें उनको जल्दी स्नान करना है वो दो तीन बाल्टी लेकर चले गए बाद देखा महारी ले लो देगा तो ठंडा पानी बहुत देर के बाद देखा पानी दो गर्म पानी चला चला गया कितने लोग पहले ले होंगे अभी ले गए बाद ठंडा पानी तो एक बाल्टी गर्म पानी में तो आधा घंटे ठंडा में रहना पड़ेगा उसके पीछा ठंडा पानी से और ठंडा पानी स्नान करने के देर होगा देर गया <laughs> थोड़ा रहेगा चल गंगा जी में जाओ बाल बनाए तो कहाँ स्नान करना है ऐसे जा जाओ गंगा जी डूब के लगे रह जाओ गर्म पानी स्नान करने के नहीं पीने के लिए भी नहीं मिलेगा ऐसे साधन नहीं था आपने देखे उसके पहले तो गर्म पानी क्या पानी सब त नहीं मिलता पी भी रहते थे महात्मा ऐसे प्रारंभ किए उ क्रमशः बन गया ज्ञान का प्रवाह चल रहा है इसे भाग्य है इसी ज्ञान मार्ग में चलने के लिए किस कितने जिज्ञासु को मिल जाता है और मार्ग का दर्शन प्राप्त करने पर फिर मार्ग में चलने के लिए साहस होता है कुछ ज्ञान होता है समझने वाले फिर जिज्ञासु होने पर फिर आगे सन्मार्ग में चलते हैं इसलिए चल रहा है उसके साफल्य के लिए भक्ता था आवश्यक और श्रोता भी जिज्ञासु सब लोग सब लोग का धन्य है यहाँ इसी परंपरा में चलने वाले मंदिर में जिस जाते हैं भक्त लोग जाते हैं भक्त के चरण धूलि पाद धूलि लेने के लिए अन्य भक्त जो जाते हैं पहले मंदिर में पहले सीढ़ी में धूलिए उस लगाते हैं मंदिर है भगवान अंदर है बाहर धोली लेकर सीढ़ी में से पादते और श्रीढ़ी में भगवान का चरण धोलिए किसका भक्तों तो का जो जा रहे हैं उनका भी धूलिए और दर्शन कर आ गए उनका भी दर्शन कर आ गए तो और पवित्र हो गया उनका चरण धूल और दर्शन के जो जा रहे हैं उनकी धूलि पवित्र नहीं दर्शन के लिए कोई जा रहा है तो भी उनके ध्वली पवित्र है इसे साधु महात्मा की पूजा क्यों करते दे कोई ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो तो परमात्मा स्वरूप कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए चल रहा है हो गया इस मार्ग में चलने वाला भी श्रेष्ठ जिज्ञास मुख्य ब्रह्मा सिद्धान सिद्धानम हा वो तो है ये होया क्वश्चिन म्यतित होता तो। तो है ये आया जिज्ञासूपी मोक्ष से शब्द ब्रह्म अतिवर्तित है शब्द ब्रह्म वेद ज्ञान उससे भी अतिव्रत है मोक्ष जिज्ञासुरूपी जो जिज्ञासु भी उनसे मुख्य बढ़ेगी शास्त्र ज्ञान बहुत होने पर जिज्ञासा होनी चाहिए जिज्ञासूपी मोक्ष से तो यत्न करने वाले भक्ति मार्ग में चलने वाले साधन करने वाले इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं इसलिए उनकी पूजा होती है अपने शरीर की देह की भक्ति की भक्तों की ज्ञानी की साधु की सबकी पूजा तभी होती है इतना ही सामान्य भक्त जो जाते हैं उनके भी चरण धुली की पूजा होती है ये ध्यान रखना मंदिर में जाते हैं तो जब भक्त है पहले चरण वहाँ जो धूली है पहले, पहले, पहले तो सीढ़ी में उसमें से पहले ले करके ऐसे करते हैं करते कोई देखा मालूम है आप ने कोई किया है तो करते हैं तो इसमें किसकी पूजा होती है भगवान तो अंदर है बेटे यहाँ भगवान आना जाना करते और भक्तों की पूजा करती तो जो उसी स्थिति पर आता है आपके चरण धूलि की पूजा होती है लोगों को पूजा करते तो आप समझना आप कहाँ क्यों वो पूजा होती क्या आपका लक्ष्य है क्या जाना है और यदि थोड़ा ऐसा देखे भगवान मंदिर में जाकर दर्शन करना है देखे कोई हमारे चरण धूलि पर पूजा करता है वहाँ से वापस आ जाएगा हम तब बड़े हो गए ऐसे मानी सर नहीं आगे चल के लक्ष्य प्राप्त करना है यदि पूजा होती है पूजा हो गई नहीं चाहने पर ही लोग पूजा करते हैं तो उसका भी ले के लिए लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे चलना चाहिए नहीं तो जो साधु सम्मान ग्रहण करता है फौर धन धन भी ग्रहण करता है उणी बनता है अपने कुछ पुण्यकर्म करेगा तो उसमें से उनको मिल जाएगा और ज्ञान प्राप्त नहीं किया धन सम्मान से ले गया फिर उसको जन्म लेना पड़ गया, पाप कर्म करेगा तो निचि में जाएगा पाप वो नहीं करे तो फिर मनुष्य भक्त बनेगा जो भी संत बन करके पूज्य हो जाता है गुरु बन जाता है फिर उसको भक्त बन करके संत जो है उनकी पूजा करिए, इसलिए संत और भक्त में ऐसा संबंध है अभी संत बना गया आगे भक्त बन जाएगा अभी भक्त है वही संत बन जाएगा जो संत भक्त की पूजा करते हैं, वही संत भक्त भक्त बन करके जो भक्त थे उनकी पूजा करेगा यही चल रहा है इसलिए थोड़ा सा सम्मान प्राप्ति के लिए ये संस्था पवित्र संस्था का हुआ अभी समय अधिक हो गया अभी आगे चलो पाठ पाठ चला, पार, पार चला। मारे बैठे बैठे बैठे उपनिषद ज्ञान यज्ञ का अभी अष्टादश दिवस में हम लोग छांदों के उपनिषद विचार करेंगे इसमें हम लोग देख रहे थे सनत कुमार जी नारद जी को उपदेश किए जो सत्य का कथन करता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है ये सत्य ही ब्रह्म है और उसका प्राप्ति करने का साधन कहा गया विज्ञान विज्ञान होगा मनन से और मनन होगा श्रद्धा से श्रद्धा होगा निष्ठा से गुरु शुश्रूषा से गुरु शुश्रूषा होगा इंद्रिय संयम से इंद्रिय संयम तब करेगा जब सुख मेरे को आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए ऐसा अंदर में निश्चय होगा तभी ये प्रक्रिया वो आरंभ करेगा जिसको संसार से सुख हो रहा है तो वो इस प्रक्रिया को आरम्भ नहीं करेगा तात्पर्य ये हुआ कि यह प्रक्रिया वही आरंभ करेगा जिसको आत्यंतिक सुख चाहिए विषय सुख नहीं चाहिए विषय सुख चाहिए तो इंद्रिय संयम नहीं करेगा इस प्रक्रिया में द्वितीय में आ गया इंद्रिय संयम करना है तो जो विषय सुख चाहेगा वो इंद्रिय संयम नहीं करेगा जिसको आत्यंतिक सुख चाहिए वो इसी मार्ग में चलेगा चल करके आगे वो व्यापक और भूमा तत्व को अनुभव कर लेगा वो जो व्यापक भूमा तत्व तो तो कहा गया स कहकर के परोक्ष रूपेण वही ऊपर है वही नीचे है वही पूर्व में पश्चिम में सर्वत्र वही है तो परोक्ष है फिर वो आत्मतत्व तो तो कहते हैं नहीं वो अहम है तो जो अहम है तो अहम भी तो कोई भिन्न पदार्थ मतलब अहम तो कोई शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि के साथ मिल करके अहम होता है तो यह कैसे व्यापक होगा इसलिए आगे कहेंगे आत्मा ये जो भूमा तत्व है व्यापक तत्व है जो सुख रूप है वो ही आप हो। <coughs> जब तक ज्ञान नहीं हुआ था यह सृष्टि सब सद्ब्रह्म से हो रहा था और जब ज्ञान हुआ तो अनुभव होगा कि मेरे से ही यह जगत की उत्पत्ति हो रही है अब तक यह प्रकरण में जो जो सब सनत कुमार कहे थे कि इससे यह श्रेष्ठ है नाम से क्या श्रेष्ठ हुआ था बाघ बाघ से मन मन से मन से संकल्प संकल्प से चित चित्त ध्यान ध्यान से विज्ञान विज्ञान से बल बल से अन्न अन्न से आपह, आपह से तेज तेज से आकाश आकाश से स्मर स्मर से आशा आशा से प्राण तह तो प्राण से भी किंतु श्रेष्ठ है सत्य जो यह सत्य ब्रह्म को जानता है वही सभी से श्रेष्ठ होता है इस प्रकार के कहा गया जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ था यह जो सब अपने से भिन्न पदार्थ नाम से लेकर के प्राण तक ये सब सद्ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा कहा गया था षष्ठ अध्याय में क्योंकि सृष्टि होने से पहले सदैव सौम्य इदम अग्रासित जब तक तो ज्ञान नहीं हो रहा था मान रहा था कि सदब्रह्म वही जगत सृष्टि करते हैं और उन्हीं से ही अपने से ही जगत की सृष्टि करते हैं किंतु जब ज्ञान हुआ तो जानता है कि मैं ही सद्ब्रह्म हूँ तो इसलिए जो सब पदार्थ पहले सद्ब्रह्म से सृष्टि हो रहे थे अगर अभी निश्चय हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो फिर पदार्थ कहाँ से सृष्टि होंगे मेरे से ही होंगे इसी को आगे मंत्र कहते हैं स हवा यहत पश्यत एवं एवं मनवाजानत आत्मत प्राण आत्मतःशा आत्मत स्मर आत्मतःकाश आत्मतस्तेज आत्मत आपा आत्मतः आविर्भा आत्मतःर्भाव तिरो आत्मता अन्न आत्म तो बल आत्म तो विज्ञानम आत्म तो ध्यानम आत्मतःशित्तम आत्मतः संकल्प आत्मत्व मन मन आत्म तो आत्मत्वनाम आत्म तो मंत्रा आत्मतः कर्माण्य आत्मतः एवं इदम सर्वमति ज्ञान होने से पहले जो सब सद्ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे थे नाम से लेकर के प्राण पर्यंत अभी जब निश्चय हुआ कि मैं ही सद्ब्रह्म हूँ यह जगत का सारे पदार्थ मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं इसी को यहाँ बता दिया गया कि आत्मा से ही प्राण आशा जो सब हम लोग अभी विचार कर लिए सब आत्मा से अर्थात तो मेरे से ही सृष्ट हो रहे हैं तो ये सब जो नाम जितने शब्द वो सब मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं और ये शब्द विशेष शब्द हो गए मंत्र मंत्र भी मेरे से और मंत्र के द्वारा कर्म किया जाता है वो भी मेरे से इसी प्रकार की सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं इस प्रकार की यो ज्ञान की स्थिति कहा जाता है तदस श्लोको न पश्य मृत्युं पश्यति न रोगं रोगंग नोत दुख दुखता पश्यम पश्चि पश्य पश्य सर्वनोतिस एकर पंचधा सप्तध नवध पुनश्चिकादश स्मृत शतच दस चैकसहसा च विंशति आहारशु सशुद्धि सत्वशुद्ध ध्रुवास्मृति स्मृतिलंबे सर्वग्रंथिन्प्रमोक्ष मृदुषायाय तमसस्पार दर्शय भगवान आचक्षते इस अध्याय का यह अंतिम मंत्र हुआ ते जो आत्मा को अनुभव कर लिया वही जगत का अधिष्ठान है सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं जिसकी इस प्रकार की स्थिति हो गई उसकी स्तुति के लिए आगे यह मंत्र आ रहे हैं मृत्यु न पश्यति कह पश्य पश्य अर्थात दृष्टा जो इस प्रकार की अनुभव कर लेता है जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ उसको मृत्यु स्पर्श नहीं करता क्योंकि मृत्यु शरीर का ही होता है और शरीर यह कल कल्पित है कल्पित पदार्थ का उत्पत्ति नाश उसे अधिष्ठान का कुछ नहीं होता है सर्प चाहे वो दिखे चाहे वो न दिखे रज्जु तो रज्जु ही है न रोगम न ऊ दुखतम इसलिए रोग नहीं है दुख नहीं है क्योंकि ये सब रोग ये स्थूल शरीर का होगा दुख मन का होगा जो किंतु जान लिया कि ये सब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं तो मेरा साथ ये सब का संबंध वस्तु तो नहीं है सर्व है पश्य है पश्यति पश्य अर्थात ज्ञानी यहाँ ज्ञानी सब कुछ को देख लेता है जान लेता है जो कहा गया था एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाता है सर्वस्वी तो सब कुछ वो अनुभव कर लेता है सर्वस्व सर्वस्व अर्थात संपूर्ण रूप से वही एक है त्रिधा है और तात्पर्य है कि वही सर्वरूप में वही विद्यमान है और यह अनुभव कब ऐसे निश्चय होता है इसके लिए कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि आहार आहरी अत आहार जो ग्रहण करता है ग्रहण क्या करता है वास्तविक विषय को जब ग्रहण करता है विषय का ज्ञान को ग्रहण करता है तो कहते हैं सामने में देखा पर्वत देखा कहते हैं ग्रहण किसको किया पर्वत को ग्रहण कर लिया शब्द व्यवहार करते हैं पर्वत ज्ञान हुआ पर्वत ज्ञान हुआ तो उसमें साक्षी प्रतिबिंबित हुआ तो यह जो ज्ञान हो रहे हैं अंतःकरण का परिणाम यही सब आहार शब्द से कहा जाता है तो यह जो नाना इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान ये जब सब शुद्ध होंगे ज्ञान शुद्ध कब होगा जब पुनः हमको वो वासना रह करके उसमें प्रवृत्त बार बार न करवाए तब कहा जाएगा कि ज्ञान शुद्ध हुआ सद विषय का पदार्थ केवल ग्रहण करेगा जो इंद्रियों का सामर्थ्य नष्ट करने वाला है पुनर्जन्म देने वाले से पदार्थ उस पदार्थ विषय का ज्ञान न होना है इसको कहा जाएगा कि आहार की शुद्धि आहार अर्थात यहाँ स्थूल पदार्थों को नहीं कहा जाता है स्थूल पदार्थों का इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसको आहार शब्द से कहा गया तो अभी ये जो ज्ञान सब हुए ये अगर शुद्ध हो जाएंगे अनुभव नाश हो करके क्या बनता है संस्कार जब यह अनुभव सब जो ज्ञान हो रहे हैं ये शुद्ध हो जाएगा तो संस्कार क्या होगा शुद्ध हो जाएगा तब कहते हैं सत्व शुद्धि जब ज्ञान सब सद ज्ञान हो रहे कहते हैं अंतकरण भी उसका शुद्ध हो जाएगा आहार शुद्ध हो सत्वशुद्धि जब शुद्ध अंतकरण हो गया कहते हैं स्मृति तब ध्रुवा बन जाएगी अर्थात जो सुनेगा वो स्थिर रहेगा नहीं तो कहते हैं सुनते हैं हम ब्रह्म है ये बात तो फिर भूल जाते हैं पुनः जाकर के वही कहते हैं मैं ये हूँ उसी में लग जाता है क्यों कहते हैं स्मृति अभी ध्रुवा नहीं होता है दृढ़ नहीं हो जाता है ये जब सांसारिक संस्कार अधिक रहता है ये जब हम सुनते हैं ये ब्राह्मी तत्व ये सब जो ब्रह्म विषय विचार ये सब दृढ़ नहीं हो रहे क्योंकि ये भी ज्ञान करुआ रहे संस्कार बना रहा है संसार भी ज्ञान करुआ रहे संस्कार बना रहे और संसार का संस्कार अगर अधिक है ये पारमार्थिक संस्कार इसको स्थान नहीं मिलेगा अंदर में दृढ़ बनाने के लिए ये सभी को अनुभव होगा जिस विषय में बहुत ज़्यादा निपुणता है वो विषय जितना आराम से स्मरण रह जाता है चाहे वो अस्सी साल का हो वो चीज़ को एकदम एक बार सुन करके याद रख लेगा किंतु जिस चीज़ का संस्कार कम हो उसको स्मरण नहीं रख पाएगा भूल जाएगा जब कहते ना जो लोग कम उम्र से इस रास्ते में आ जाते हैं उन लोगों को कैसा कितना दृढ़ होता है धीरे धीरे संसार का संस्कार जब अधिक हो जाता है इसको और स्थान नहीं मिलता है फिर स्मृति ध्रुवा नहीं हो पाती है जब सत्व शुद्ध होता है कब होगा जब आहार जो सब हमको अंतकरण परिणाम हो रहे ज्ञान हो रहे वो जब शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि होगी अंतकरण शुद्ध होगा अंतकरण शुद्ध होगा तो स्मृति ध्रुवा होगी तो स्मृति अंतिम में क्या निश्चय होगा कि मैं ही ये जगत का अधिष्ठान हो मेरे से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है सर्वग्रंथे नाम विप्र मोक्ष है आगे जो सब ये तादात्म्य हुआ था कल्पित पदार्थों के साथ ये सब का मोक्ष हो जाएगा निश्चय हो जाएगा कि यह जगत कल्पित है मैं ही अधिष्ठान हूँ तस्मय मृदित कषाय अभिनारद मृदित कषाय अर्थात अभी उनमें कोई और पाप नहीं है शुद्ध अंतकरण है उनको भगवान सनत कुमार जो यहाँ आचार्य स्थानीय है ज्ञान करवाते हैं और ये भगवान सनत कुमार को यहाँ स्कंद शब्द से कहा गया वही यहाँ ब्रह्म ज्ञान नारजी को करवाए इसके साथ ये अध्याय पूरा हुआ आगे अष्टम अध्याय जो ष्ठ अध्याय में कहा गया था सदैव सौम्य इदम अग्रासम एव अद्वितीयम ये तो कहने से कहते हैं अगर संस्कार अंतःकरण में बहुत अधिक संसार विषयक है ये एकत्व एक तो का ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि भेद विषय इतना दृढ़ है एकत्व तो का ग्रहण नहीं कर पाएगा जिसको सर्प में बहुत ज़्यादा भय है वो यह रज्जु है इसको ग्रहण करने में उसको अधिक कठिन लगेगा किंतु जो सर्पों के साथ रहना जिसका स्वभाव है उसको इतना कठिन नहीं होगा कहें चले ठीक है देख लेते हैं उसको ठीक से इसी प्रकार की जब बुद्धि में विषय वासना बहुत अधिक है इसको सुनने पर भी ग्रहण नहीं कर पाएगा इसलिए यह ब्रह्म हृदय पुंडरिक में अनुभव होता है इस प्रकार की कह करके उसको एक आलम्बन दिया जाएगा ये ब्रह्म प्राप्ति का निर्गुण निराकार ब्रह्म जगत का अधिष्ठान इस प्रकार के कहने से वो ग्रहण नहीं कर पाएगा तो आगे के आलम्बन दिखा करके इस ब्रह्म का अनुभव कराने के लिए आगे का ये अध्याय आ रहा है दूसरा बात है कि निर्गुण परमात्मा होने पर भी शुद्ध बुद्धि नहीं होने से निर्गुण तत्व को ग्रहण नहीं कर पाएगा मन ऐसे जैसे कि ना आकाश का ध्यान करिए तो भी कठिन होता है जब चित्त इतने सगुण साकार में अभ्यस्त है कि निर्गुण निराकार को ग्रहण नहीं कर पाएगा इसलिए सगुण ब्रह्म का यहाँ उपदेश दिया जाएगा जिनका सामर्थ्य कम है उन लोगों के लिए और तीसरा यहाँ ब्रह्मचर्य का भी विधान किया जाएगा ये अति व आवश्यक कहते हैं जो मुमुक्ष है ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो निष्ठा जिनकी दृढ़ है मुमुक्षुता दृढ़ है उनके अंदर में तो ये सब स्त्री संबंध का बात ही नहीं रहेगा कहते हैं उनके लिए नहीं है उनके लिए, है, उनके लिए तो ष्ठ अध्याय हो गया जिनको इतना अभी दृढ़ नहीं है थोड़ा विषय वासना बच गया है उन लोगों के लिए यहाँ कहा जाएगा कि ब्रह्मचर्य भी अतिव आवश्यक ये कहा जाएगा और जो इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले उनको तो शुरू से यही संस्कार होता है कि कुछ गमनागम गमना नहीं है तो यही वह प्राणासमियंत है वो इसका प्राण यही बाह्य प्राण के बाह्य वायु के साथ एक हो जाएगा उसको कोई लोकांतर प्राप्ति नहीं है किंतु जिनको इस प्रकार के दृढ़ मुमुक्षुता नहीं है कुछ कहीं लोक प्राप्ति इत्यादि का थोड़ा संस्कार है मेरे को ब्रह्म लोक प्राप्त हो थोड़ा वहाँ भोग है इस प्रकार के पुराना इत्यादि से सुनते हैं लोक में सब नाना प्रकार की भोग प्राप्त होता है उनके लिए भी कहा जाएगा इस नाड़ी से जा कर के ब्रह्म प्राप्त होंगे जहाँ की विषय का भोग करना पड़ेगा नहीं स्मरण मात्र से आनंद हो जाएगा इस प्रकार की जिसको संस्कार है इस लोक में कितना परिश्रम करना पड़ता है पदार्थ एकत्रीकरण के लिए तो जिनको इस प्रकार के संस्कार है शास्त्र वो भी बताएगा आपको ब्रह्मलोक चाहिए तो मिल जाएगा ये मार्ग में जाइए तो वो भी आगे इस अध्याय में से बताया जाएगा ये चार चीज़ किंतु जो लोग मुमुक्ष है ब्रह्म प्राप्त करना इसी जन्म में दृढ़ जिनके आग्रह है उनके लिए पूर्व अध्याय में विचार हो गया इस अध्याय में कुछ नूतन चीज कहने के लिए आगे चल रहे हैं यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरंग कुंडरिकम बैश्म दहरो अस्मिन अंतराकाशस्तस्मिन तस्मिन यदंत अन्वेष्टव्यम यह जो इदम ब्रह्मपुरा ब्रह्मपुर अर्थात तो ब्रह्म का पुरा पूरा जैसा कोई नगर होता है उसमें सब नाना प्रकार कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्ति होते हैं उसके सब नाना द्वार होता है इसी प्रकार के शरीर भी इसमें बहुत सारे व्यापार करने के लिए विभिन्न इंद्रिया है प्राण है वो सब आपने अपने अपने व्यापार करते हैं और शरीर में भी द्वार हैं गीता में कितने द्वार कहा गया शरीर में नौ किंतु कठोपनिषद में देख करके आगे आ एकादश द्वारा उपनिषद पढ़ने वालों को दो अधिक द्वार मिलता है एक तो ब्रह्मरंध्र भी उसमें है जो कि गीता में नहीं है यह इसलिए यह शरीर को पूरा कह दिया गया इसी शरीर में ब्रह्म की भी उपलब्धि होती है इसलिए इसको ब्रह्मण पूर्व भी कह दिया गया इसी जो ब्रह्म हुआ शरीर इसमें दहरम पुंडरिकम वैष्म दहरम छोटा पुंडरिक कमल के जैसा बैष्म का अर्थ घर इसी शरीर में एक छोटा घर है कहते हैं कितना कैसा कहते हैं पुंडरी जैसा पुंडरीका कमल कहते हैं नीचे की तरफ होने वाला जो कमल कौन सा है कहते हैं हृदय और ये हृदय में दहर वो अश्विन आकाश है हृदय में भी और एक छोटा आकाश है क्योंकि हृदय अगर छोटा है उसके अंदर रहने वाला आकाश और छोटा होगा कहेंगे तो यहाँ अंतर जो आकाश वो आकाश का ही अन्वेषण करना चाहिए हृदय का अंदर में जो आकाश है वो आकाश का अन्वेषण करना चाहिए वो आकाश यहाँ ब्रह्म है हृदय का अंदर में यह ब्रह्म है यहाँ दोहरा आकाश कहा जाता है इसको दोहरा आकाश का अर्थ है कि ब्रह्म दोहरा शब्द अर का अर्थ है अल्प और आकाश कहा गया अभी संशय होगा कि ये जो अल्प आकाश इसको ब्रह्म आप कैसे कह रहे हैं अगर प्रथम कह देते हैं अल्प तो परिच्छिन हो गया आकाश है ठीक है ब्रह्म हो सकता है किंतु तो परिचिन कह दिए ये परिच्छिन आकाश कहते हैं उसको जानने से क्या लाभ है और आप कहते हैं तदभावि जिज्ञासितव्यम उसको जानना चाहिए छोटा आकाश है हृदय पुंडरिके के अंदर और उसको जानना चाहिए इससे क्या लाभ होगा अभी इसलिए शिष्य लोग आचार्य को पूछते हैं तम चेब्रूयुर्यदपुर दहर पुंडरिकेष्महरो अस्म अंतराकाश किंग तद्र विद्यविज्ञासीव्यमित सब्रूयात् तमाचार्य आचार्यको भी, तम आचार्य भी शिष्य लोगते हैं यह जो ब्रह्मपुर शरीर कह वो शरीर में जो दहरपुंडकमलाकार जो छोटा एक स्थान है उसमें जो अंदर में आकाश है वो क्या है वो चीज़ एक छोटा आकाश परिच्छि वो क्या है क्या है अर्थात यहाँ प्रश्न नहीं है आक्षेप है ये परिच्छिन पदार्थों को हम जानने के लिए उद्यम करेंगे उससे हमारा लाभ क्या होगा आक्षेप करते हैं किंग तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम ये परिच्छिन स्थान पर क्या है जिसको हम अन्वेषण करेंगे जानने के लिए उद्यम करेंगे और उसके हमको लाभ भी क्या होगा फल क्या मिलेगा सब सब्रुआत शिष्य लोग ऐसे आक्षेप करने से आचार्य कहे यह जो हम कह रहे हैं हृदय का अंदर में अंतर आचार्य आगे कहते हैं कि यह नहीं कि हम कह रहे हैं कि छोटा परिमाण आकाश यह नहीं है इस ये ब्रह्म को कह रहे हैं जो हृदय पुंडरिक के अंदर आकाश उसमें जो बुद्धि है उस बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब हो रहा है जिसके चलते वो भाषित होकर के इंद्रियों के द्वारा विषय को प्रकाश कर रहा है तो वो आकाश जो हृदय के अंदर में प्रतिबिंब रूपेण अनुभव हो रहा है वो वास्तविक बिंब ही है यह कहने का आचार्य का तात्पर्य छोटा स्थान पर इतने बड़ा सूर्य है एक छोटा दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो सकता है हो जा सकता है तो वहाँ वो दर्पण उसमें होने वाला प्रतिबिंब को कहना तात्पर्य नहीं है उसे क्या लाभ होगा बिंबो सूर्य को दिखाना ही तात्पर्य है तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो यह हृदयपुंड उसमें जो आकाश है वो आकाश प्रकाशमान है और उसका वास्तव स्वरूप क्या है कहते हैं जो चिद ब्रह्म है वो ही वो वास्तव है जिसको हम यहाँ दोहरा आकाश शब्द से कह रहा है आचार्य ये बात कह रहे हैं उसको आप परिमाण से छोटा मान लेना ऐसा नहीं उपाधि के चलते छोटा होता है दर्पण छोटा है कहते हैं गए छोटा सूर्य छोटा दिख जाएंगे और दर्पण बड़ा है तो सूर्य बड़ा दिख जाएंगे तो उपाधि के चलते ये दोहरा कह दिया गया वास्तव तो व्यापक है अभी वो जो वास्तव दोहरा आकाश उसका व्यापकता दिखाने के लिए आगे मंत्र कहते हैं दयावान् अयमा आकाशस्तावान्नो अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरविश्च वा वायुश्च सूर्याचंद्रमसा उभौ विद्युत विद्युत नक्षत्राणी येह ये अस्ति यस्व तदस्त ये जो बाहर आकाश दिख रहा है इसका व्यापकता जितना है उसमें जो जो पदार्थ है वन एसो अंतर हृदय आकाश ये जो हम कह रहा है कि दहर आकाश जो कि हृदय पुंडरिका में है वो, वो उतना ही बड़ा है तो बाहर में जो आकाश है वो व्यापक है और उतना ही बड़ा अगर हृदय में जो आकाश है तो हृदय आकाश भी व्यापक को मानना होगा ना परिच्छि मानना पड़ेगा व्यापक मानना पड़ेगा तो आचार्य ये बात कह रहे हैं कि हम हृदय पुंडरिका का आकाश को आप परिमाणगत तो परिच्छि नहीं मान लेना है और बाहर का आकाश में जैसे क्या है सब कहते देव पृथ्वी ये आग बाहर आकाश में है इसी प्रकार की अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्र ये सब बाहर आकाश में है कहते हैं ये सब अंतराकाश में भी है ये सब अंतराकाश में है अर्थात अंतराकाश ब्रह्म है उसी ब्रह्म में यह सब अध्यस्त है इसी में ही यह सब वास्तव आश्रित है और कहते हैं कि यह अस् यच्च यह अस्थि यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन समाहितम इस लोक में अभी कोई शरीरधारी है उसके पास कुछ पदार्थ है और कुछ पदार्थ अभी नहीं है पहले था नष्ट हो गया अथवा कुछ पदार्थ आगे आएंगे उसके पास अभी ये शरीरधारी के पास नहीं है इसके पास कुछ है पहले कुछ था नष्ट हो गया और अभी नहीं है किंतु आगे आने वाला है ये तीनों पदार्थ अभी वो अंतराकाश में अभी विद्यमान है अर्थात तो ये जो तीनों काल में ये जगत में जितना जो कुछ हो जा सकता है वो सब अंतराकाश में विद्यमान है वही अंतराकाश ब्रह्म है तंग चेत भ्रूयुर अस्मश्चे ब्रह्मपुर सर्व सर्वाणी च भूता सर्वे च काम यद एतत, यदा एक जरा वापनोति प्रध्वंसते किंग तत्तिशिष्यत अभी आचार्य को यह शिष्य लोग कहते हैं आप कहते हैं कि ब्रह्मपुर शरीर और वह शरीर के अंदर दहरपुंड उसमें यह आकाश जैसे कहते हैं कि पात्रों में आप दधी रखे हैं और वो पात्र टूट गया नाश हो गया वो दधि ऐसे बना रहेगा नहीं रहेगा उसका भी नाश हो जाएगा इतस्त तो हो जाएगा इसी प्रकार की अगर ये शरीर नाश हो जाएगा शरीर के अंदर में दहरा काश तो इसकी क्या स्थिति होगी यह अभी पूछते हैं शिष्य लोग तंग चेत ब्रुयू तम आचार्यम ब्रुयू शिष्या अगर कहते हैं तो इस ब्रह्म पुर में सर्व समाह ब्रह्मपुर अर्थात यहाँ ब्रह्मण पुर जो हृदय का शरीर के अंदर जो हृदय पुंडरी होगा हुआ और उस हृदय पुंडरी से उपलक्षित जो अंतराकाश ब्रह्म उसी ब्रह्म में अगर सब कुछ समाहित है आश्रित है कौन कौन है कहते सर्वाणि भूतानि सर्वेच कामा ये जो सब ये सब उसी में है परमात्मा में ही है और यदा ऐत जरा व ये शरीर जब नाश हो जाता है प्रध्वंसते किंग ततो अतिशिष्यते शिष्यों का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे कुंड नाश होने से दधि नाश हो जाता है इसी प्रकार की शरीर नाश होने से अंतराकाश भी नाश हो जाना चाहिए अभी क्या बचता है क्या कुछ पूछते हैं किंग तत्व अतिशिष्यतें कुछ रह जाता है क्या ऐसे संशय होने पर आचार्य उत्तर देते हैं सब ब्रूया नाश्य जर जरया एक जीती न बंधेनाश्य हन्यत एक सत्य ब्रह्मपुरम अस्म काम सामता है येष आत्मा अपतपाप्मा बीजरो विमृत्युर्भिशोक बीजत्सो अ पास सत्यम सत्यसकलो यथा हे हे ही एव यह प्रजा अन्वाशति यथा यहांसनम यम अभी कामती यम जनपद यम क्षेत्रभाग तमेव तम उपजीवन्ति उपजीवती सब्रूयात आचार्य उनको कहे असया ये शरीर जब जराग्रस्त हो जाता है एक तो शरीर तो ये वृद्ध हो जाता है जीर्ण हो जाता है अं बंधन एक हन्यते हे बधेन यह जो शरीर का जो बध हो जाता है जो अंतर आकाश है न हन्यते, शरीर का नाश हो जाने से एतत अच्छा है। एक तरया एतत न, न कहा है ब्रिया नाश्य है न ना है अश्य जरया देह से जरया देह को जब जरा प्राप्त करता है अर्थात जराग्रस्त तो हो जाता है देह यह जो अंतर आकाश वो न झीरियती यह जीर्ण नहीं हो जाता है शरीर का जब हनन हो जाता है बध हो जाता है यह जो अंतराकाश इसका हनन नहीं होता है वह जो अंतराकाश क्या है कहते हैं सत्यम वही ब्रह्म है और वही पूरा है यहाँ ब्रह्मपुर में कर्मधारय यहाँ ष्ठी नहीं है पूर्व में ब्रह्मपुर में सब कर्म ष्ठी कहा जाता था यह कर्मधारय है क्योंकि इसको सत्य कहा जाता है शरीर का नाश इसका नाश नहीं होता है शरीर का जराग्रस्त होने से ये वो जराग्रस्त नहीं होता है यही जो अंतर आकाश ब्रह्म हुआ इसमें सभी काम आमा समाहिता सारे काम ये अंतराकाश में समाहिता तात्पर्य है कि बाहर में ये सब पदार्थ जो है वो हमको चाहिए जो पदार्थ बाहर में है ऐसा मान रहा है काम्य पदार्थ जो बाहर में है काम्यंतिका बाहर में है पदार्थ तो कहते हैं वास्तव वो सब पदार्थ बाहर में नहीं है वो सब अंदर में ही है अगर अंदर में सब पदार्थ नहीं होता तो ब्रह्मलोक हो में पदार्थ बाहर में नहीं होते हैं फिर भी आनंद होता है ये सभी को प्राय आप लोगों को आनंद मतलब अनुभव होगा जो लोग बहुत अधिक क्या कहते हैं जो डेड कहते हैं दीवा स्वप्न कैसे खुश रहते हैं <laughs> केवल पदार्थ का चिंतन करते करते कभी इतना खुश हो जाते हैं बाहर का ध्यान भी और नहीं रहता है बाहर का पदार्थ नहीं है अंदर में चिंतन करके भी हो सकता है आनंद होता है उस प्रकार की जो अभ्यास कर सकता है वास्तविक उसका जीवन ब्रह्मलोक में होगा पदार्थ बाहर में होना नहीं है चिंतन करते करते वो सुखम मिलेगा तो यहाँ कहते हैं कि जो पदार्थ बाहर में है सोचते हैं क्यों बहिर्मुख वृत्ति होने से वो सब वास्तव में अंदर में ही है अंदर में केवल चिंतन करेगा तजन्य तो सुख प्राप्त हो जाएगा अस्मिन कामा समाहिता सब इसी में ही समाहित है।, है जब चिंतन करेगा कहते हैं कि ये काम ये सब वस्तु प्राप्त होंगे और जब इस मार्ग में आए कहते हैं वो वस्तु का और क्यों काम ना करें महाराज श्री कह रहे थे ना अहंग्रह उपासना जब भी प्रणाम करें अहम अहम चिंतन करें यह अहम ग्रह उपासना ये सभी उपासना में श्रेष्ठ उपासना है हम महाराज श्री को प्रणाम करें जी को करें हनुमान जी को करें भाष्यकार भगवान को करें किसी महात्मा को करें चिंतन तो अंदर में करें अहम शरीर झुक जाए साष्टांग प्रणाम करें सब करते रहिए अंदर में चिंतन रहना है अहम ये अहम ग्रह उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना है और वेदांत सुनते हैं साथ साथ फिर धीरे धीरे लगेगा ये जो अहम है यही तो ब्रह्म है तो वो अहं जिस समय हम प्रणाम करते हैं हमारा जो अहमकार वृत्ति होती है बाद में धीरे धीरे बुद्धि कहेगी यही ब्रह्माकार वृत्ति ये अधिक को क्या और खोजना है अभ्यास भी करना है वेदांत श्रवण करना है ताकि संस्कार हमारा बुद्धि को बदल करके धीरे धीरे कहे कि हम तो है ही ब्रह्म और जब अभ्यास करते हैं अहम आकार वृत्ति करते हैं अहंग्रह उपासना करते हैं वही अहंग्रह उपासना जिसको महर्षि आज सुबह कहे अहंग्रह उपासना वो वही जो हम लोग बार बार विचार करते हैं कहीं भी प्रणाम करें अहंकार चिंतन करें संस्कार जब अधिक होता है आगे फिर चलते फिरते आप कहीं भी जाते हैं कहते हैं वो अहमाकार वो चलता रहेगा वेदांत धीरे धीरे संस्कार दृढ़ कराएगा मैं ब्रह्म हूँ तो वही जो अहम वृत्ति वही ब्रह्माकार हो जाएगा ऐसा आत्मा अपहत पापमा जिसमें ये सब कुछ समाहित है ये काम्य पदार्थ भी सब इसी में ही समाहित है तो अपहत पापमा उसमें कोई पाप नहीं है शुद्ध स्वरूप है चिद्रूप है बिजरो उसमें जरा नहीं है विमृत्यु ये शरीर की सब जरा मृत्यु ये पाप पुण्य ये सब सूक्ष्म शरीर के विशोक शोक ये सूक्ष्म शरीर का मन का विजिघत्व जिघत्सा अत्तुम खाने का इच्छा खाने का इच्छा उसमें वो तत्व में नहीं है वो तो प्राण का धर्म है अपिपाशिपाशा ये प्राण का धर्म है ये आत्मा का नहीं सत्य काम सत्य संकल्प सत्यकाम, हा, हा। आ, सत्यकाम अर्थात जो विचार वो सत्य ही है सत्य संकल्प निश्चय होता है तभी ईश्वर सत्य संकल्प सृष्टि करवाते हैं यथा एव यजा अन्वाश्य भिश्यन, अन्वास यथाशासनम यम यम अंतम अभिकामा बवंती यह वाक्य का अर्थ होता है जैसे यह इस लोक में ये प्रजा प्रजा मनुष्य कभी इच्छा करता है कि हमको ये स्थान प्राप्त हो हमको वो ग्राम प्राप्त हो इस जगह का मैं अधिपति बनूँ किसी पदार्थ का भी हो सकता है वो तभी प्राप्त करता है जब उस पदार्थ का स्वामी इसको देता है कोई चाहता है कि मैं ये ग्राम का अधिकारी हूँ राजा उसको कहेगा उसका जब सामर्थ्य होगा कुछ फल प्राप्त करने का समय आएगा तब राजा उसको कहेगा आप इस ग्राम का अधिकारी बनो तात्पर्य है कि ये जो पुण्य का फल होता है वो परतंत्र होता है जो भी कर्म करता है उसे जो मिलेगा कहते हैं यथानुशासनम जैसे राजा का शासन है जैसे किसी स्थान का जो शासन करने वाले है उसके अनुसार ही इसको फल प्राप्ति होगा इसी प्रकार की देवताओं का शासन है आपको अगर कुछ देवताओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ है तो उनका जैसे अनुशासन है उसी अनुसार प्राप्त होगा दृष्टांत तो दिखेते हैं दिखाते हैं यंग जनपदम यम क्षेत्र तम तम एवं उपजीवंती जो जनपद राज्य को चाहता है जो स्थान को चाहता है मेरे को मिले तो कोई एक स्वामी है जो इसको देगा तो कहते हैं कही ठीक है ये प्राप्त करने के लिए अपने में कुछ युद्ध करके ले लेगा कहते हैं वो भी तभी होगा युद्ध करके मनुष्य से ले लिया किंतु तो देवताओं का कृपा से लिया तो देवता उसको वो स्थान प्राप्त करवाते हैं तो यह सब फल भोग करने के लिए किसी का अधीन में अर्थात तो परतंत्र होकर के फल प्राप्त होता है किंतु यह जो ब्राह्म ब्राह्मी स्थिति वो किसी का अधीन और नहीं है क्योंकि उसको तो और कुछ फल की आवश्यकता नहीं है पूर्व मंत्र का तात्पर्य वही हुआ कि सांसारिक फल कुछ भी हो वो सब अन्य का अधीन होकर के प्राप्त होता है और यह जो आत्मस्थिति है वो अन्य का अधीन नहीं है और जो सांसारिक पदार्थ प्राप्त भी करता है अन्य का अधीन होकर के उसका भी परिणति दिखाते हैं तद यथेह कर्मजित लोक क्षयत एवं एवं मूत्रपुण्यजि लोक क्षीयते तद य यह आत्मा अनुविद्य व्रजंती सत्या कामशा सर्व यह होती अथ यहां यहाँ आत्मा अनुब्रजंती सत्यान कामांसा सर्व लोकेशमचारो होती कर्म करके परिश्रम करके इस लोक में जो भी काम्य वस्तु इकट्ठा किया भोग्य पदार्थ इकट्ठा किया वो सब एक दिन पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा अर्थात तो क्षय हो जाएगा जितने भी एकत्र करे वो सब क्षय हो जाएगा अंजन से क्षय दृष्टवा हम लोग कहते हैं जो थोड़ा सा अंजना ले करके चक्षु में लगाता है तो भी धीरे धीरे वो क्षय हो जाता है जो भी इस इस्लोक से लोक में प्राप्त करवाएगा करेगा वो सब एक दिन नाश हो जाएगा अगर इतना प्राप्त कर लिया कि और क्षय होगा ही नहीं किंतु यमराज जी एक दिन क्षय करवा ही देंगे और एवं एवे इसी प्रकार की अमूत्रपुण्यजीतलोक क्षीयते लोक में लोक में भी पुण्य से जो प्राप्त करेगा वो भी एक दिन क्षय हो जाएगा गीता में हम लोग बार बार कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्तलोक बिशंती जो भी प्राप्त करेगा वो एक दिन नाश हो जाएगा तद ही आत्मा यश सत्यान काम अनुबीद्य व्रजंती इस लोक में जो इस आत्मा को और ये सब जो सत्य dunno, काम सत्य काम अर्थात ये सब काम्य पदार्थ अपने हृदय में ही विद्यमान है हृदय अर्थात अपने स्वरूप में ही ये सब विद्यमान है इस प्रकार की जो नहीं जान करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है आत्मा को नहीं जानता है और ये जो काम्य पदार्थ है ये सब आत्मा में ही अध्यस्त है इसको जो नहीं जान करके किस लोक से मर जाता है जहाँ जाता है वहाँ भी दरिद्र होता है क्यों यहाँ उसको सब प्राप्त नहीं हुआ जो आत्मा को जान नहीं पाया यह अन्यत्रा जहाँ भी जाएगा दरिद्र अर्थात जो इच्छा करेगा प्राप्त नहीं होगा किंतु यहाँ जो आत्मा का अनुभव कर लिया और निश्चय उसको हो गया कि जो सब काम्य पदार्थ वास्तविक मेरे में ही है मेरे में है क्यों आगे में कहा गया आत्मा से यह प्राण आत्मा से आशा आत्मा से स्मरण सब कुछ तो मेरे में ही है जिसको इस प्रकार के निश्चय हुआ कब हुआ कहते हैं आत्मा का अनुभव हो जाने पर मैं ही जगत अधिष्ठान हूँ बाकी सब कल्पिता यह शरीर छूटने के बाद वो जहाँ भी जाएगा कहते हैं उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यह तो अर्थात एक प्रकार के अर्थवाद जैसा क्योंकि जो आत्मा को जान लिया उसको फिर जाना आना होगा क्या वो नहीं होगा तो शास्त्र आचार्य का उपदेश से जिसको ये अनुभव हो गया सभी लोक में अर्थात जो जो लोक सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य रहेगा तो उसके लिए वास्तविक जाने आने का बात नहीं है क्योंकि संसारियों का बुद्धि है अन्य लोक में जाएंगे फल प्राप्ति करेंगे इसी दृष्टि से ज्ञानी को भी कह दिया गया यह ज्ञानी तो जहाँ भी जाएगा उसका सर्वत्र सब कुछ प्राप्त होकर के रहेगा क्यों ज्ञानी को कुछ अप्राप्त तो है ही नहीं क्यों अप्राप्त तो नहीं है क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं जिसको चाहिए उसका प्राप्ति है अप्राप्ति है विचार है ज्ञानी को तो कुछ चाहिए नहीं इसके उसका अप्राप्ति तो नहीं है कहा जाएगा जहाँ भी जाए उसको सब कुछ प्राप्त तो है शास्त्र का तात्पर्य यही है कि पदार्थों को प्राप्त करके काम की पूर्ति नहीं है इच्छा को छोड़ करके काम की पूर्ति करना है निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग नहीं है क्या क्या वो सब प्राप्त कर लेता है तो दिखाते हैं जो ज्ञानी हुआ आत्मा को जान लिया वो सब क्या क्या प्राप्त कर लेता है स यदि पितृलोक कामोति संकल्पाद अश पितर समिष्ठती समुत्तिषंती ऐसे समत्त्तिषंती अच्छा प है पह नहीं है नन है तेन पितृलोकन संपन्नों महीते तो इस प्रकार के जो आत्मतत्व तो का अनुभव कर लिया अगर वो पितृ लोगों का काम हो भगवती चाहता है कि मेरा पूर्व जन्म का सब जो पितर ये मेरे को मेरे सामने उपस्थित हो जाए कहते हैं उसका संकल्प मात्र से वो सबको अनुभव करने लगेगा किंतु वही पिता माता सब आ जाएंगे जो कि आने से अर्थात इस शरीर को हानि ना हो जाए अर्थात कभी मैं देवता था अथवा कभी मनुष्य हुआ था उनके जो सब पिता माता थे वो उपलब्ध हो जाएंगे मन से ही होगा नहीं कि पूर्व में वो कभी सर्प भी हुआ होगा सिंह भी हुआ होगा वो सब पिता माता नहीं आ जाएंगे जो सुख करो पिता माता वो सब उपस्थित हो जाएंगे तेना पितृलोक न सम्पन्न मह्यते तो फिर वो पितृलोक निवासी उनके पास उपस्थित हो जाएंगे क्योंकि इसका तो सब उपस्थिति उसका मन से ही हो रहा है मन में ही हो रहा है हृदय में ही हो रहा है सब जैसे अर्थात सामने में पदार्थ आने से जैसे आनंद होना चाहिए जैसे निश्चय होना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के जिनकी स्थिति है जो कहा गया आत्मा से ही सब किस की उत्पत्ति हो रही है मैं वही हूँ जिसको इस प्रकार के निश्चय हुआ वो अगर मन में कभी होगा कि इस पदार्थ का मैं थोड़ा अनुभव करूँ उसको उतना ही दृढ़ अनुभव होगा ये तो मेरे सामने ही है इस प्रकार की दृढ़ अनुभव हो जाएगा उसे सुख होगा जैसे पितृ लोग का काम हो तो अर्थात पितरों को देखना चाहे तो सब उनका अनुभव हो जाएगा इसी प्रकार के कहते हैं माता को अगर देखना चाहेगा वो भी उपस्थित तो हो जाएंगे भ्राता को भाई को देखना चाहेगा वो भी उपस्थित तो हो जाएंगे भगिनी सोश सोसा उसको भी अनुभव करना चाहेगा देखना चाहेगा वो भी उपस्थित तो हो जाएँगे सखी जो सखा अर्थात कोई मित्र उनका अनुभव करना चाहेगा वो भी उपस्थित हो जाएंगे और कुछ मान सम्मान इत्यादि चाहेगा कहते हैं कि जो माला इत्यादि कोई चंदन इत्यादि कहते हैं वो भी वो सब भी उपस्थित हो जाएगा जो भी भोजन पान इत्यादि चाहेगा कहते हैं वो भी सब उपस्थित हो जाएंगे ये द्रव्य आकार में से उपस्थित नहीं हो रहे हैं वो जानता है कि मेरे में ही ये सब है और मैं उसका सुख अनुभव कर रहा हूँ और कहीं नृत्य गीत ये सब का भी अगर उसका इच्छा होगा संकल्प होगा कहते हैं वो भी सब उसका अनुभव हो जाएगा ये सब अर्थवादो कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग में जो चलेगा ना वो अन्न पान का इच्छा करेगा ना ये सब गीता वाद्य इत्यादि का इच्छा करेगा कहा जाता है कि अर्थात जो जिसको अर्थात संसार में थोड़ा कहीं आसक्ति है कुछ पाने के लिए चाह रहा है उसको कहा जाएगा इस मार्ग में चलो सब मिल जाएगा इसमें भी बहुत महान होना चाहते हैं संसार में कहीं वा आप इस मार्ग में चलिए वो भी आप हो जाएंगे पूज्य होना चाहते हैं ठीक है इसमें चले वो भी आप पूज्य हो जाएंगे किंतु वास्तविक कि इसमें जब चलेगा आधे रास्ते में पता चलेगा कि ये तो सब व्यर्थ ही है तो कहते हैं इसलिए चलना आरम्भ कर दीजिए उसको लक्ष्य रख करके आज छुट जाएगा रास्ते में आधा छुट जाएगा क्योंकि आप इस रास्ते में चल करके जिनको मिलेंगे जिनके साथ बात करेंगे वो शुरू से कहते रहेंगे आपको तो क्या व्यर्थ का चिंतन करता है तो सब क्या है उसे क्या हो जाएगा यह अर्थात लाभ जो भी चाहते हैं सब इससे प्राप्त हो जाएगा और अगर स्त्री लोग को काम भव हो जाएगा अर्थात स्त्री को प्राप्त करना चाहेगा कहते हैं वो भी मिल जाएंगे सब आपको इसी हृदय के अंदर है वो भी सब आपको प्राप्त हो जाएंगे इसलिए आत्म प्राप्ति के मार्ग में चलना बाकी सब मिल जाएंगे यहाँ ये यह कहा जा रहा है क्यों कहता प्रथम में कहा था जिनका अभी चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ है उनके लिए अध्याय कहा जा रहा है तो उनको क्या कहा जाएगा उसका तो चित्त सिद्ध नहीं हुआ तो कुछ चाहता है तो इसलिए कहा जाता है कि आप इसमें चलिए सब मिल जाएगा फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा अभी तो चलिए इसमें ओम आप्यांतु ममांगानी क्षु श्रोत्रथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपन महंग ब्रह्म निराकु मह्ममस्तव निराकरण दनिराकरणमस्तु अस्त मनीरते य उपनिषत्सुधस्ते मई सन ते मयिशन ओ शांति शांति शंकर शंकरचार्यव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मी मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शा